त्रसनी तुलसी के पौधे को रोपित करने वाले ने मानो अपने हृदय में भक्ति का बीज बो दिया है भक्ति का पौधा लगा दिया तुलसी का पेड़ लगाने की बड़ी महिमा है न्यस्ता तरण विमुक्ति फलदा नित्य तुलसी भगवान पर चढ़ाने से संसार चक्र से जीव छूट जाता है ऐसी तुलसी जी के चरणों में प्रणाम है तो वैष्णव में तुलसी निष्ठा अवश्य होनी चाहिए एक तुलसी का सर्वकामना पूरक व्रत भी है एक नए तुल मिट्टी के गमला में तुलसी का छोटा पौधा लगावे और पौधा लगा करके नित्य उसका सिंचन करें। वो पौधा जब बड़ा हो जाए नित्य परिक्रमा करे दीपदान करे जब पौधे में पहली मंजरी आवे तो व्रत आरंभ कर दे और दस दिन का व्रत करे एक समय एक आहार ग्रहण करे तुलसी के निकट तुलसी की छाया में बैठकर के ही आहार ग्रहण करे उसके निकट बैठकर भगवान को भोग लगा करके, नित्य तुलसी के एक स्वाठ परिक्रमा करे और 10 दिन के बाद उस तुलसी के पौधे की मंजरी भगवान को अर्पित करके गऊ को एक पूरी खुराक भोजन करा के और एक ब्राह्मण को भरपेट भोजन करा के उस व्रत का पारण करें ये तुलसी का सर्वकामना पूरक व्रत है संपूर्ण कामनाएं इससे पूर्ण हो जाती है अनेक चमत्कार हुए हैं और किसी कन्या को योग्य वर न मिल रहा हो विवाह में परेशानी आ रही हो तो ये तो इतना अद्भुत व्रत है कि इस व्रत को कोई कन्या कुमारी कन्या करे तो उसे भक्त पति की प्राप्ति हो जाए सौभाग्यवती माताओं के लिए बहुत श्रेष्ठ व्रत है तुलसी की बहुत बड़ी मत पौधा नहीं है ये साक्षात भगवान की प्रिया है नामदेव जी के चरित्र की विशेषता यह है कि नाम निष्ठा एकादशी निष्ठा और तुलसी निष्ठा तीनों निष्ठाएं नामदेव जी के चरित्र में परिपूर्ण रूप से विराजमान अब नामदेव जी के बाल्यकाल से हम आरंभ कर रहे हैं खिलत खिलौना प्रीति रीति सब सेवाही की पट रावें पूनी भोग को लगाव खिलत खिलौना प्रीति प्रीति सब सेवाही की पटीरा में बुनी भोग खो लगाम घंटाल बजावी के बान मन लावे त्यों त्यों अति सुख पावे पवेन तिर बरिया घंटाले जा के ध्यान मन लावे त्यों त्यों अति सुख पावन धीर भरिया बहि बार बार के नाम देव बाम देव जूसा वो मोहि सेवा मज अति सुहावि बार बार कहे नाम देव बम देव जूसों देव मोहि सेवा माज अति सुहावी जाऊँ गाँव फीरी आऊ दिन तीन मध दूध को पिवावो मत पीवो मोई पावी जाऊँ एक गाव फीरी आऊ दिन तीन मध दूध को पीवा मत पीवो मो ही खेलत खिलौना प्रीत रीति सब सेवाई जैसे प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान के लीला को ही खेलते हैं भगवान की सेवा पूजा का ही खेल खेलते हैं। ऐसे ही भक्त राज नामदेव जी जब से होश आया तब से सेवा पूजा का ही खेल खेलना आपको सबसे प्रिय था कहीं भी मिट्टी का कुछ रख लेते कोई गोल पाषाण ले आते उसको स्नान करा देते चंदन लगा देते तुलसी जी के नीचे रख देते परिक्रमा करते कीर्तन करते आप लोग कहेंगे बालक में ये सेवा पूजा का भाव कहां से आ गया अपने नाना जी को नामदेव जी के नाना जी का नाम बामदेव जी था अपने नाना जी को रोज भगवान की सेवा करते हुए देखते तो प्रायः जो घरों में होता है छोटे बच्चे उसी को देखकर के करने लग जाते जिन घरों में ठाकुर जी की सेवा होती छोटे छोटे बच्चे कभी घंटी बजा लेंगे कभी दादी माला फेर रही है तो छोटे बच्चे उनकी देखा देखी आंख मूंद कैसे ऐसे माला भी फेरेंगे इसलिए घर में भगवत सेवा जरूर होनी चाहिए जो तो छोटे बालकों को भी भजन के संस्कार प्राप्त हों नाम जप के संस्कार प्राप्त हों नामदेव जी सेवा करते भगवत सेवा करते बचपन से ही भगवान की सेवा करते पट पहरावें कपड़े पहनाते भोग लगाते और घंटा लय बजावें घर में गौ सेवा होती थी एक बैल के गले से घंटा टूट गया रस्सी से निकल गया आप उसी घंटा को आपने अपनी गरुड़ घंटी बना और प्रेम से अपने ठाकुर जी की पूजा करके उसी को बजाने लग जाते कीर्तन करने लग जाते बालक नामदेव जी अभी कितनी अवस्था है चार साल की चार साल के पूरे हो गए पांचवी में नामदेव जी ने प्रवेश किया पांच साल की आयु में भगवान की सेवा करते कीर्तन करने लग जाते कीर्तन करते करते नेत्रों से अश्रुधारा आपके बहने लग जाती नयन नीर भरी आव प्रेम के लक्षण आप में प्रकट हो जाते और अपने नाना जी से बार बार कहते नाना जी हमको सेवा कब प्रदान करेंगे आप हमको कब सेवा प्रदान करेंगे अब मैं बड़ा हो गया हूं आप वृद्ध हो गए हैं आप तो केवल माला फेरा करें सेवा पूजा का कार्य हमको सौंप दें मैं पूजा करूंगा नानाजी कहते बेटा नाम नामदेव पुजारी पद खाली है तुमको तो पूजा करनी और करेगा पूजा कौन जिन ठाकुर जी ने दूध पिया है नामदेव जी के एक ठाकुर जी उनका हम दर्शन करके आए पंडरपुर में नामदेव जी का वह घर आज भी है जिस घर में ये सब लीलाएं हुई आज भी वही घर है तो राम जी बामदेव जी कहते बेटा तुमको ही तो पूजा करनी पड़ेगी अभी तुम बहुत छोटे हो बोले नहीं नहीं नाना जी मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ हमें ठीक से पूजा करूंगा और आपकी सेवा पूजा मुझे कंठस्थ हो गई आप कैसे कैसे पूजा करते हैं वैसे ही मैं पूजा करूंगा एक दिन ज्यादा आग्रह देख करके नामदेव जी ने कहा बामदेव जी ने कहा बेटा नामा देख मुझे किसी दूसरे गांव जाना है आवश्यक कार्य से तो गांव में जाऊंगा एक दिन पैदल का रास्ता है फिर वहां रहूंगा एक दिन काम करूंगा फिर एक दिन में आ जाऊंगा तो कम से कम तीन दिन हमको लग जाएंगे तो जब हमारी अनुपस्थिति होगी उन तीन दिनों में तुम भगवान की सेवा करना अब ये बताना क्या था कि नामदेव जी दिन में दस बार पूछ लेते नाना जी आप गए नहीं आप गए नहीं अरे आप कहते थे हम गांव जाएंगे पूजा देंगे आप गए नहीं आप गए नहीं आप कब जाएंगे एक दिन वो दिन आ गया नाना जी ने कहा बेटा नाम नामदेव कल ही हमको सवेरे जाना है कल की तो सेवा करके हम चले जाएंगे है इसके बाद ठाकुर जी को राजभोग धराना ब्यारू कराना फिर सुलाना फिर सवेरे जगाना फिर स्नान कराना श्रृंगार करना ये सब सेवा का कार्य तुम्हारा है जब तक हम लौट के नहीं आ गए आ जाएंगे तब तक तुम्हें पुजारी बनना है ठाकुर जी का पूजा करनी है इतना प्रसन्न हो गए नामदेव जी मानो उनको पता नहीं क्या उपलब्धि हो गई खेलते कूदते हुए अपने मित्रों की मंडली में गए बालकों ने पूछा नामा आज तो तू बहुत खुश हो रहा है क्या बात है अरे बोले मैं पुजारी बन गया हूँ ठाकुर जी की पूजा करने वाला मुझे मेरे नाना जी ने भगवान की सेवा सौंप दी है मैं पुजारी बन गया हूँ बालक खिल्ली उठा खिल्ली उड़ाने लगे हंसने लगे अरे वाह ये भी कोई ऊंची बात है पुजारी बन गया पुजारी बन गया बोले हमारे लिए तो यही सबसे ऊंची बात है कि हमें भगवान की सेवा का सौभाग्य मिलेगा भगवान की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होना सामान्य बात नहीं है कई प्रकार के मोक्ष होते हैं और मरने के बाद ही मोक्ष होता है लेकिन भगवत सेवा में जो पहुंचता है उसका सामीप्य पिमोक्ष हो जाता है उस सामीप्य पिमोक्ष भगवान के समीप में पहुंच गया भगवान के मंदिर में पूजा करने जो पहुंच गया मानो भगवान का जीते जी पार्षद बन गया भगवान के निकट पहुंच गया इसलिए भगवान की सेवा से बढ़कर दूसरी कोई उपलब्धि नहीं है हम सच्ची बात कहते हैं ये जगह जगह जाकर कथा कहने वाली सेवा न हो तो हम आजीवन भगवान की सेवा कर सकते हैं मंदिर में और हमें स्वयं इतना सुख मिलता है भगवत सेवा में हम उसका वर्णन नहीं कर सकते वर्षों तक भगवान की सेवा भगवान ने कृपापूर्वक स्वीकार की लेकिन दुर्भाग्य है जीव का जिसको कह दो स्थान में कि तुमको भगवान की पूजा करनी बस उसी का चेहरा बिगड़ जाता है वो कहता बस आफत आ गई अब हमारे ऊपर और यहां तक भी कह देते सवेरे सवेरे भजन नियम का समय और दो घंटे खराब हो गए हे भगवान संपूर्ण साधनों का फल है भगवान की प्राप्ति ओ भगवान मिल गए भगवान की सेवा मिल गई तो अब क्या बाकी रह गया नित्य नियम करके ही पुजारी को मंदिर में जाना चाहिए बिना जैसे सौभाग्यवती नारी श्रृंगारित स्वरूप में ही पति की सेवा में प्रस्तुत होती है ऐसे ही पुजारी का कर्तव्य है संध्या गायत्री करके उर्ध धारण करके तब भगवत सेवा में जाए सूना माथा भगवान की सेवा में नहीं जाना चाहिए भगवान की सेवा से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हम सत्य कह रहे हैं साधन तो उतनी देर के लिए जितनी देर हम सेवा नहीं करते भगवान को मंदिर बंद हो गया भगवान तो राजभोग के बाद भगवान शयन कर गए अब दिन भर करो खूब माला फेरो भजन करो फिर जग गए फिर ठाकुर जी की सेवा में लग जाओ मानसिक नाम जब चलता रहे मंत्र जब चलता रहे भगवान की प्रत्येक सेवा को करते हुए भजन किया जा सकता रसोई बनाते हुए झाड़ू लगाते हुए कुठार में सेवा करते हुए भंडार में सेवा करते हुए पूजा सेवा करते हुए हर समय नाम जब किया जा सकता लेकिन हम लोग प्रमादी हैं इसलिए जब तक स्थान में रहो तब तक अपने हाथ से सेवाओ स्थान के बाहर भी जाए तो साधु का कर्तव्य है कि अपने एक ठाकुर बटुआ ठाकुर जरूर रखे कम से कम एक शालिग्राम जी जरूर रखे जिनको स्नान करा के थोड़ा मिश्री ही भोग लगा करके रोज चरणामृत्यु मिले ये हमारे ठाकुर जी हमारे ठाकुर जी ये भाव सदा बना रहना चाहिए प्रयाग कुंभ की बात है ये जो प्रयाग कुंभ गया 2012 उसके पहले 2006 की बात हमने अपने ठाकुर जी भेज दिए और श्री रमण रीति वाले महाराज जी के यहां कथा थी महाराज जी ने कहा ठाकुर जी की व्यवस्था हो गई हमने कहा ठाकुर जी तो हमने पहले ही भेज दिए तो महाराज जी बोले हमें याद नहीं है कि हम एक घंटे भी अपने ठाकुर जी से कभी दूर रहे हो आप लोग कैसे भेज देते हमने भूल स्वीकार की भले एक चित्रपट ही रखो लेकिन ठाकुर जी सदा निकट रहने चाहिए हम ठाकुर से दूर नहीं ठाकुर हमसे दूर नहीं भगवत सेवा की बड़ी भारी महिमा है पर न हम अपने हाथ से गौ सेवा करें ना हम अपने आप से हाथ से संत सेवा करें ना हम अपने हाथ से ठाकुर सेवा करें आप फिर आशा लगावें कि हमारा उद्धार इसी जन्म में हो जाएगा कैसे होगा उद्धार भाई वेश की बड़ी महिमा है लेकिन ये वेश केवल बाहर की चीज है भीतर की चीज ये हमारा संसार से वैराग्य हो भोगों से वैराग्य हो भगवान के चरणों में अनुराग हो ये हमारे जीवन की उपलब्धि है हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये विकार कम हो हमारे जीवन में रजोगुण तमोगुण कम हो हमारे जीवन में सात्विकता बढ़े ये तो हम साधन के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं ये स्वीकार किया जाएगा और ये सब नहीं हो रहा है तो केवल बाह्य क्रियाकलाप से कोई बात बनने वाली नहीं है दिखावे से काम नहीं बनेगा चाहे जितना बढ़िया माला पहन लो चाहे जितना बढ़िया तिलक लगा लो केवल दिखाने से काम नहीं चाकरी चोर हाजिर कबल इतने हु पर आस गाड़र आनी उनको बांधी चरे कपास अग्रस्वामी जी कह रहे चाकरी चोर भगवान की सेवा नहीं करना चाहते माता पिता गुरु संत भगवान गौ इनकी सेवा नहीं करना चाहते इनकी सेवा में चोरी करते हैं और हाजिर कवल भोजन के लिए हर समय तैयार है इतने हुपर आस फिर भी आशा लगाए हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा बोले तो वैसी बात हो गई कि गाडरानी उनको बांधी चरे कपास गाडर जानते हैं भेड़ एक गरीब आदमी था उसके बेचारे के बीघा दो बीघा खेत था ज्यादा खेती भी नहीं थी एक व्यक्ति ने उसको सलाह दी कि एक भेड़ खरीद लो और खेत में कपास बोलो खेत में कपास हो जाएगा और भेड़ से ऊन मिल जाएगी तो कपास और ऊन मिला करके कुछ छोटा मोटा काम धंधा घर पर कर लेना दरी चादर बुनने का काम सीख लो तो एक छोटा धंधा भी मिल जाएगा एक भेड़ से कई भेड़ हो जाएंगी कीमत अच्छी मिलेगी तो एक खेत से कई खेत हो जाएंगे लोग गरीब से अमीर बनते हैं तुम भी अमीर हो जाओगे उस बेचारे ने जैसे तैसे कोशिश करके इधर उधर से जुगाड़ करके एक भेड़ खरीदी और खेत में कपास बो दिया और भेड़ खरीदी महाराज उसने भेड़ को लाया अपने घर पर रखा वो भेड़ सारा खेत चर गई अभी उसमें कपास की छोटी छोटी पौध थी और भेड़ सब खेत ही चर गई ऐसे गाड़र आनी उनको ये देह रूपी गाड़र भेड़ भजन के लिए मिली थी लेकिन बांधी चरे कपास सब जो कुछ राशन पानी था सबको चर गई खा गई ये भेड़ ये देह रूपी गाड़र और भजन नहीं किया इसलिए अपने हाथ से भगवत सेवा अवश्य करूँ संत सेवा भगवत सेवा गुरुदेव की सेवा गौ माता की सेवा अपने हाथ से क्या कहें यह सब कहने का हमको विशेष साहस तो नहीं होता क्योंकि हमारे में अपने में ही हम सेवा भाव की कमी देखते हैं इसलिए विशेष कहने का साहस नहीं होता बाकी हमारे पूज्य महाराज जी अनंत श्री सम्पन्न श्री भक्तमाली जी महाराज के मुख से हमने अनेकों बार सुना महाराज जी कहते थे चालीस साल रहे गोवर्धन में कितने साल लक्ष्मण मंदिर में चालीस वर्ष रहे महाराज जी महाराज जी कहते थे कि दस बारह गाय हमेशा रहती थी मंदिर में और दसवीं साधु का आसन भी रहता था और महाराज जी कहते कि हम अपने हाथ से दस बारह गाय का गोबर फेंकना झाड़ू लगाना सानी बनाना और धार काटना और लक्ष्मण जी की नित्य अपने हाथ से पूजा करना और पूरी रसोई बनाना सबको जिमाना और फिर पाना उसके बाद बर्तन मांजना एक बार कभी मलुक पीठ में कोई चर्चा चली क्योंकि सेवा में प्राय लोग चोरी करते ही हैं, तो महाराज जी बोले क्या करें हमारा शरीर बूढ़ा हो गया नहीं तो पचास साठ मूर्ति को तो हम अकेले ही सब सेवा कर देते इतनी गैया इसकी सेवा और ये संत सेवा हम अकेले अपने हाथ से कर देते हमें किसी के सहयोग की आवश्यकता ही नहीं थी इसलिए जब संतों ने महाराज जी से आग्रह किया कि आप भक्त बल्बा भक्तमाल के ऊपर कुछ लिखी टिप्पणी तो महाराज जी ने कहा कि कैसे लिखें सवेरे तीन बजे से लेकर रात्रि को दस बजे तक हम लगातार सेवा में लगे रहते तीन बजे उठते थे रात्रि को दस बजे तक और उसमें भी महाराज स्थान में कुछ लोगों ने कब्जे कर लिए थे ठाकुर जी की संपत्ति पर तो चवालीस केस एक साथ लड़े महाराज जी ने कितने चवालीस केस भी लड़े और सेवा भी महाराज जी बोले भाई हमको तो फुर्सते ही नहीं मिलती हम क्या लिखेंगे कलम कैसे चलाएंगे लिखने वाले को माथा थोड़ा खाली चाहिए तब चित्रकूट वाले पूज्य श्री पुजारी जी महाराज श्री रामचंद्र दास जी पुजारी जी सिद्ध संत थे महाराज जी के प्रति बहुत भाव रखते थे उन्होंने कहा महाराज मैं सेवा संभालूंगा आप लिखिए तो वे आकर सेवा को संभालने लगे और महाराज जी तब उस समय महाराज जी ने भक्त बल्लभा टिप्पणी लिखी तो नारायण महाराज अनेक बार महाराज जी कहते थे हमें अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त हुआ है सेवा से प्राप्ति किसको कहते हैं हम स्वरूप से तो साधु हैं साधुता के गुण हमारे में आ जाएं इसी को प्राप्ति कहते हैं वेश तो भगवान की कृपा से मिल गया है लेकिन कब हूं कह या रही नहीं रहूंगा श्री रघुवीर कृपालू कृपाते संत स्वभाव भगवान की कृपा से हमारे जीवन में संत का स्वभाव आ जाए संत स्वभाव आ गया तो हमारा जीवन सफल है और नहीं तो बड़ी कठिनाई है इसलिए ठाकुर जी से सदा प्रार्थना करते रहने चाहिए कि हे भगवान आप कृपा करके हमें सज्जन का संत का स्वभाव दीजिए और ये संत का स्वभाव कैसे आएगा नामजप करते हुए निरंतर सेवा करने से ही आएगा क्योंकि सेवक में सेव्य के गुण आ जाते हैं जिसकी हम सेवा करेंगे उसके गुण हमारे जीवन में आ गए और सेवा भी निष्काम सेवा कब हूं कौ या रहनी रहो कब हूं कौ या रहनी रहो देखो संत की चर्चा चल रही थी संत का पदार्पण हो गया बाबा श्री अनंतदास दास जी महाराज इनकी महिमा अनंत है महाराज बहुत अच्छे संत हैं वाह कबू कह या रहनी रहू कवमुक हो या रि रोग गो श्री रघुवीर कृपालु कृपाते श्री रघुवीर कृपालू कृपाण संत स्वभाव स्वभाव गो कब हूँ कों या रहनी रहो कब हूँ कों या रहनी रहो संत की रहनी क्या है जथा लाभ संतोष सदा यथा सतोष सदा काहूसों कछु न जाऊँ हाँ कहूसों का कछु न जाऊँ पर ही निरत निरंतर मन क्रम पर निरत निरंतर मन क्रम बचन ने मॉ बचन ने कब कब या या रहनी कवूक रहू जथालभ संतोष हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना और ये गुण हमने अपने पूज्य श्री महाराज जी में विशेष रूप में किसी भी स्थिति में उनको असंतोष तो होता ही नहीं था हर समय प्रसन्न चाहे जैसी अव्यवस्था हो महाराज जी कहते इससे उत्तम व्यवस्था हो ही नहीं सकती एक राजस्थान के गांव में कथा हुई हमारे पास तो इतने स्मरण हैं गिनती नहीं तो यहाँ से वृंदावन से वो वृंदावन उदयपुर बस चलती है रोडवेज की सुबह पाँच बजे चलती थी पहले उससे हम लोग बैठ के गए जयपुर जयपुर से हरमाड़ा और हरमाड़ा अड़ बस अड्डे से फिर बैठे बस में सामोद की तरफ गए वहाँ रोड पे बस ने उतार दिया वहां से फिर पैदल चले महाराज जी के पास अपना सामान पोथी भी और हमारा अवस्था छोटी थी अब दिन भर के भूखे प्यासे सुबह से चले थे और शाम हो गई बसों का इंतजार करते करते महाराज जी बोले पंडित जी खाली हाथ तो चल सकते हो कि नहीं उनके खाली हाथ तो चल सकते सामान नहीं उठेगा तो हमारा थैला भी महाराज जी ने ले लिया और वहाँ जब पहुंचे बाबा तो गांव भी नहीं था महाराज खेत था राजस्थान के जैसे खेत होते हैं कुआ था उसमें पानी नहीं था पर उसी में बोरिंग थी ट्यूबवेल लगा हुआ था और एक पत्थर का मकान बना था उसमें दरवाजा भी नहीं था जंगला भी खुला हुआ दरवाजा भी खुला हुआ तो इसकी बाजरे की कर्व जो होती ना उसको बांध करके उसी से खिड़की ढकी गई थी और उसी से दरवाजा और भीतर करप बिछाई गई थी भीतर एक तखत पड़ा था उस पर मोटा भेड़ के उनका काला कम्बल महाराज के लिए हम लोगों के लिए फर्श बिछाता नीचे एक घड़ा में पानी था लाइट नहीं थी अब पहुंचते पहुंचते तो अंधेरा हो गया और ठंड का समय रेत ठंडी होती तो हवा भी ठंडी चलती है हमने कहा महाराज जी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं महाराज जी बोले इससे उत्तम व्यवस्था हो ही नहीं सकती सब रोगों की यही दवा मिट्टी पानी और हवा चारों ओर मिट्टी है सुंदर हवा छन छन के आ रही है एक घड़ा में सुंदर बोरिंग का पानी है इससे उत्तम व्यवस्था क्या हो सकती है बहुत आनंद है हमने कहा महाराज जी लाइट तो नहीं है अरे बोले लाइट नहीं तो सबकी आँख बिगाड़ दी लाइट नहीं है सात आठ दिन आँख को पूरा विश्राम मिलेगा दीपक की भी जरूरत नहीं अमुक वस्तु की आवश्यकता है ये तो उनके शब्दकोश में ही नहीं था एक यात्रा बाबा ने भी की महाराज जी के साथ पथमेढ़ा के सब ट्रेन के लेट होने से सब परेशान हो लेकिन महाराज जी एकदम शांत इसको कहते जथा लाभ संतोष जथा संतोष सदा काहूसों कछू न चाहूंग कभी जीवन में किसी से कुछ चाह ही नहीं कुछ नहीं चाह हम महाराज जी के चरणों में निवास किए महाराज के पास एक पीतल का लोटा था एक चोर आया रात को उठा ले गया लोटा महाराज जी जग रहे थे और महाराज जी ने टोका नहीं उसको और पहचानते भी थे अमुक व्यक्ति है वो ले गया सुदामा कुटी में महाराज जी भी विराजते थे उसके सवेरे महाराज जी ने कहा पंडित जी हमारा लोटा गया दूसरी बाल्टी थे उनकी कहाँ चला गया बोले रात को एक ज़रूरतमंद आया था वो ले गया हमने क्या आपने देखा नहीं बोले हम तो जग रहे थे हमने सोचा आज बेचारे का चोरी का कहीं उपाय नहीं लगा इसलिए आया होगा ले गया कोई बात नहीं बेच के कुछ काम धंधा करेगा ले गया उसके बाद महाराज जी की दमोह की यात्रा थी साथ गए तो महाराज जी ने हमको दो रुपया दिया बोले बर्तन वाली दुकान पर चले जा और एक पीतल का लोटा उधर बुंदेलखंड में कसेड़िया कहती छोटी वैसी कसेड़िया टाइप का एक लोटा लिया हमका ठीक तो हम रुपया लेकर के बाहर निकले जहां दम वाले दादाजी के यहां थे बाहर जैसे हमने निकले एक व्यक्ति से हमने पूछा यहां बर्तनों की दुकान कहाँ है बोले तो महाराज जी आपको क्या आवश्यकता है तो जो सही सही बात थी हमने बता दी हमारे महाराज जी को एक लोटा की आवश्यकता है उसके लिए महाराज जी ने हमको पैसा दिया है हम जाकर खरीद के लाएंगे उसने कहा महाराज हम ही ले आते हैं आप क्यों परेशान होंगे वो हमने कहा पैसा ले लो बोले पैसा नहीं चाहिए बाद में ले लेंगे पैसा कोई बात नहीं कोई भागे जा रहे हैं पैसे वो साइकिल से गया और लोटा ले आया लोटा हमको दे दिया हमने पैसा दी बोले पैसा नहीं वो तो सेवा हो गई हमने महाराज जी को लोटा भी दे दिया और पैसा भी महाराज जी बोले बड़ा बढ़िया दुकानदार मिल गया पैसा भी नहीं लिया लोटा भी दे दिया वाह उनके महाराज जी दुकानदार ने नहीं ऐसे ऐसे जो सही बात थी वो बता दी कि महाराज ऐसे अमुख व्यक्ति उससे हमने पूछा उसने ला ये लोटा दिया है महाराज जी बोले पंडित जी इसी समय तुम हमारे साथ से चले जाओ वृंदावन चले जाओ तुम मेरे साथ रहने लायक नहीं हो जब से ग्रह त्याग किया तब से आज तक आवश्यकता की भी किसी वस्तु की याचना किसी से नहीं की और तुमने हमारे व्रत को भंग कर दिया तुम हमारे साथ रहने लायक नहीं हो तुम्हारे जैसे जो पंडित होते हैं वो ऐसे ही करते हैं भगत को कहेंगे कि अमुक चीज कहाँ मिलती है फिर कहेंगे चलो हमको दुकान ले चलो अब उसको थोड़ी भी शर्म होगी तो कहे को महात्मा का पैसा खर्च करवाएगा ये तुमने बहुत गलत किया ये लोटा वापस करो हमको जरूरत है हम प्रयोग नहीं करेंगे नहीं लिया लोटा उस व्यक्ति को खोजकर कर लोटा वापिस कराना पड़ा पैसा से जब लोटा खरीद के आया महाराज जी ने व्यवहार किया हम रोने लगे कि महाराज जी अपराध क्षमा करो बोले नहीं नहीं तुम्हारे जैसे लोग ऐसे ही होते साधु को कभी कोई पूछे तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है तो कहे भैया जिसके लिए घर छोड़ा हमें उसी की जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं देखे बिन रघुनाथ पद जिये की जरनी न जाए हमें अपने राम जी की जरूरत है हमें संसार की किसी वस्तु की जरूरत है संतोष सदा काहू सो कछु न चहंगो परहित निरत निरंतर मन क्रम मनवाणी क्रिया से वचन से सदा परोपकार में लगा रहूंगा हमारे द्वारा कभी किसी का बुरा न हो जाए हमारे साथ कुछ अनुचित घटना घट गट गई हमारे प्रारब्ध का फल हमने भोग लिया लेकिन हमारे द्वारा किसी प्राणी को पीड़ा ना पहुंच जाए ये संत स्वभाव है कब हूं कहूँ या रहनी कब मुक हो, हो या रहनी रो परुष परुश आती अति दुसहस्र सुनी परुष वचन अली दुसह श्रवण सुनी ते ही पावक नाद गो हा तेह पावक नादह दहुंगो विगत मान समी तल मन पर विगत माने समय शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहो गो गुन नहीं दोष कहो गो कबू कहो तो या रहनी आपने क्रोध करके किसी पर प्रहार कर दिया घाव हो गया वो तो मलम पट्टी करने से दवाई लगाने से गोली खाने से घाव भर जाएगा लेकिन कठोर वाणी बोलने का घाव कभी भरता नहीं है इसलिए कभी भी कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करता कभी कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए काम बिगड़े बिगड़ जाए लेकिन अपना हृदय भी जल जाए और दूसरे का हृदय भी जल जाए ऐसी कठोर वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिए वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा औरन और शीतल करे आप ही शीतल हो परुष वचन अति दुसाह श्रवण सुनी पावक न उस आग में न जलूंगा न किसी को जलाऊंगा शीतल मन पर मान अपमान से परे हो करके शीतल स्वभाव को स्वीकार करते हुए और गुण को ही ग्रहण करूंगा दोष को ग्रहण नहीं ध्यान से सुने संत और असंत की पहचान क्या है गुणग्राही को संत कहते हैं दोष को ग्रहण करने वाले को दुष्ट कहते हैं संत को सूप की उपमा दी जाती है और दुष्ट को चलनी की उपमा दी जाती है चलनी जानते हैं ना आटा छालने वाली छाने वाली साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभा सार सार को गही रहे थो था दे उड़ा सूप जो है सार को ग्रहण कर लेता आसार को उड़ा देता है और चलनी चोकर तो अपने में रख लेती कचड़ा चोकर और सार सार नीचे गिरा देती है दुष्ट ऐसे ही होते हैं किसी का भी दोष ही ग्रहण करेंगे गुण उनको ग्रहण करते ही नहीं पर हरि देह है जनित चिंता दुख परिहर दे जनित चिंता दुख सुख समो दि गो हाँ दुख सुख समय बोधि साह तुलसीदास प्रभु यही पथिर हे तुलसीदास प्रभु यही पथिर हे अभी चल हरी भगती लह अभी चल हरि भगत वि चल हरि भग थी रहूँ गो हाँ रवि चल हरी भगल गो कबूँ कह या रहनी रहूँ गौ कबूँ कह या रहनी रहूं में एक बात और ध्यान देने की इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं यही पथ चली इस साधुता के मार्ग पर चलकर ही अविचल भक्ति को प्राप्त करूंगा इसका तात्पर्य है ऐसे गुण होंगे तो ही भगवान की भक्ति मिलेगी यही साधुता का मार्ग है इसी मार्ग पर चलने से भगवान की भक्ति मिलेगी श्री नामदेव जी में ये सब बातें स्वाभाविक है एकदम सही है संत का सहज स्वभाव है नामदेव जी प्रेम से भगवत सेवा करने लगे नामदेव जी की त्वरा पर एक गोस्वामी जी के पद का स्मरण होता है नामदेव जी भगवान की सेवा के लिए इतने व्याकुल हो रहे हैं कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान की लीला का वर्णन किया बाल कृष्ण की लीला का वर्णन एक दिन मैया बोली नारायण एक दिन मैया बोली कन्हैया तू ऐसो कर आज स्नान कर ले, उबटन लगा ले शरीर में मैं तेरा बढ़िया श्रृंगार कर दूंगी ठाकुर जी का खेलने से मन भरा नहीं बोले मैया स्नान कर वे सो उबन लगाए के नहाए वे सो और सुंदर श्रृंगार करवे सो कहा मिलेगो तो मैया ने सोची ऐसे तो स्नान करेगो नहीं उठन लगवावेगो नहीं मैया बोली देख कर नहीं आज तो ये देखवे वाले आवेंगे छोटे से लाल जी हैं पांच छह साल के और मैया कहती तुमको देखने वाले आएंगे तुमको देखने वाले आएंगे देखने वाले जानते हो लड़के को देखने के लिए आते ना सगाई पक्की करने वाले तो तेरी सगाई पक्की करने वाले लोग आएंगे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न है बोले सगाई पक्की हो जाएगी इससे बढ़िया और क्या है तो ठाकुर जी ने मैया जैसे जैसे मैया ने कहा ठाकुर जी ने उलटन भी लगवा लिया स्नान भी कर लिया श्रृंगार भी धारण कर लिया चुटिया भी गुथवा ली सुंदर मोर पंख का मुकुट धारण कर लिया सब श्रृंगार कर लिया बोले मैया देखे बारे नहीं आए अब तक ऐसे थोड़ी आएंगे तू कछू खाए पी ले ठाकुर जी ने कुछ खा पी लिया बोले अब अभी नहीं आए देखवे बारे बोले अभी नहीं आएंगे, तू ऐसा कर सो जा थोड़ी देर अभी वो चल दिए हैं आए हुए बारे होंगे तू जैसे ही सोए के उठेगा बस तेरे देख रहे तेरे सामने होंगे ठाकुर जी खा पी करके तुरंत लेट गए और लेट के एक क्षण में मुश्किल से पांच सात मिनट भी नहीं लगा पांच सात मिनट बाद उठ के बैठ गए बोले मैया हम तो सोए लिए रात आँख मुंदी रात हो गई और आँख खोलती सवेरा हो गया दिन हो गया बुलाओ कहाँ है देखने वाले बुलाओ मैया ने रायन उतारी बोले कि नहीं इतना तुम्हें विवाह का शौक है ये माता को सुख देने वाली लीला तो जैसे हमारे बाल कृष्ण प्रभु विवाह के लिए उतावले हैं ऐसे ही नामदेव जी भगवान की पूजा करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं उतावले हो रहे हैं बहुत सुंदर पद है, है कृष्ण गीतावली का छोड़ो मेरे ललन ललित लर स्वाणो मेरे ललन ललित भे सुत देखो बार काले तेरे सुत तेरे ब ब्याह की बात चलाई तेरे बाबा ब्याह की बात चलाई तेरे बाबा ने ब्याह की चर्चा चला रखी तुझे देखने वाले आ रहे हैं पर देख के नहीं चोरी करना छोड़ दे क्यों डरी है सास ससुर चोरी सुने ड है सास ससुर चोरी सुने हंसी है नई दुल आ सु हसी है नई दुल हाँ, आ कथनचित ब्याह हो भी गया तो तेरी दुल्हन तेरी हंसी उड़ाएगी कि तुम चोरी करते हो ठाकुर जी बोले मैया कहा करूबटो नाह उबो ना गोहो चुटिया देखी भलो बड़ करहीही बड़ी देखी बो भली करही बड़ाई, बड़ाई। मां तू कहो करी कहत बोली दे मातू तू कहो करी कहत बो भई बड़ी बार बा तो भई बड़ी बार काल तो नाई भैया बोली कल तब जब सोगे सोए नहीं तो कैसे कल आ जाएगा जब सोई तात यो हा कही जब सोई वो ताप यो कई नयन ची रे पौड़ी कनाई नयन रे पौड़ी कनाई उठ कह भोर भयो झंगुली दे उठ कह भयो ले। मुदित महरी लखी आतुरताई मुदित महरी लखी आतुरताई हसी ग्वाल जान तुलसी प्रभु ने हसी ग्वाल जान तुलसी प्रभु सकुचि लगे जन नी ऊरध आए लगे जन छाणो मेरे ललन ललित लड़िक छाणो मेरे ललन ललित लड़िक आज नामदेव जी बड़े प्रसन्न हैं वामदेव जी को आज जाना है नाना जी आप गए नहीं अरे बेटा नामा हमको घर से निकाल के दम लेगा बोले नहीं नहीं ये नहीं चाहते कि आप चले जाएं लेकिन आप कहते थे कि हम गांव जाएंगे आप गए नहीं हमको सेवा संभालने वाले थे बोले देखो बेटा खुद दूध मत पी जाना दूध का भोग लगाना ठाकुर जी को दूध का भोग धराना प्रेम से ये खेल नहीं है ठाकुर जी की सेवा है खूब समझाया नाना जी ने नाना जी चले गए कौन वह बेर जही बेर दिन फेर होए फेर फेर कहे वह बेर नहीं आई बनाई अब समय आ गया नाना जी चले गए आपने ठाकुर जी की सेवा करी और प्रेम से अपने स्वयं ही कड़ाही में दो सेर दूध और उटाने के लिए रखा दो शर इसलिए रखा कि दो शेर ओटा करके दो शेर का एक शेर कर देंगे बढ़िया केसर मिश्री आदि डालकर सुंदर दूध ओटाएंगे ठाकुर जी भी क्या कहेंगे कि नया पुजारी आया है कितने प्रेम से भोग लगा रहा है इसलिए बड़े प्रेम से दूध ओटा रहे हैं रोज तो इनकी माता दूध उठाती थी आज मैया से नहीं उठवाए नहीं नहीं मैं पुजारी हूं अपने ठाकुर के लिए दूध भी खुद ही उठाऊंगा मैया दूध चढ़ा के चली गई है कढ़ाई पर बैठे हैं मैया बोली अरे अरे नामा अब तो दूध उठ गया होगा उतार दूं दूध नहीं नहीं अजू चित्त ओटाइए बहुत ध्यान से उठा रहा हूं तुम विक्षेप मत करो तुम अपने घर का काम करो मैया घर के काम में लग गई खूब बढ़िया दूध ओटाया दूध ओटाते उठाते मन में भाव जगता है ये ठंडा होगा मोटी मलाई पड़ जाएगी ठाकुर जी प्रेम से पाएंगे फिर हम पूछेंगे कहो कैसा दूध है मिश्री कम तो नहीं है ठाकुर जी कह नहीं बहुत अच्छा है थोड़ी कम रहेगी मिश्री तो मिश्री का चूर्ण पीस के और रखा था दे और मिला देंगे हम फिर कहेंगे कि और लाओ दूध तो हम और देंगे कटोरा में क्योंकि पूरा तो कटोरा में दूध आएगा नहीं ऐसे मन में अनेक भाव उनके जगते कई बार होता ठाकुर जी दूध पीते समय कैसे लगेंगे हंसेंगे कैसे लगेंगे इतना हृदय प्रेम से भरा आता है कि नेत्रों से प्रेम का जल आने लग जाता है पर नाना जी कह गए बहुत ध्यान रखना सेवा में पवित्रता रखना कहीं आंख का आंसू दूध में न गिर जाए बचा ला बचा जाते माता कहे ठेरी करी बड़ी ते अबेर अब अव। करो मत झेर अजूचित दे ओट आई बीच में विक्षेप मत करो बहुत मन लगाकर दूध ओटा रहा अब तो प्रेम से दूध ओटाया और ओटा करके ठंडा करके कटोरा में लेकर के चांदी के बड़े कटोरा में दूध भर के नामदेव जी चल पड़े अब इतना उस समय उनका मन विह्वल है व्याकुल है प्रेम में भरा हुआ है क्या कहना महाराज चलो प्रभु पास ले कटोरा छविरास तामे दूध सो सुबास मध्य मिश्री मिलाइए ये में हुस निज अज्ञता को त्रास ए करें जो पे दास मोही महासुख दाइये हृदय में बड़ी प्रसन्नता है फिर सोचते हैं अरे हम तो बालक हैं सेवा पूजा में कहीं कोई चूक हो गई होगी कहीं ठाकुर जी नाराज हो गए दूध नहीं पिया तो फिर मन में सोचते नहीं नहीं हम रोने लगेंगे तो हमको रोते ठाकुर जी थोड़ी देखेंगे और हमारी भूल क्षमा कर देंगे प्रेम से दूध पिएंगे आप भगवान प्रसन्न होके कहेंगे नामा मैं प्रसन्न हूं तुम्हें क्या चाहिए तो नामदेव जी मन में सोच रहे हैं हम तो एक ही बात कहेंगे आप अपना दास हमको बना लीजिए बस हम आपकी सेवा करते रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए हमारे ठाकुर जी के लिए एक विशेषण आया है भावग्राही जनार्दना धीरो वदत विष्णु मूर्खो वदत बिष्णाय धीरो वदत विष्णवे अब पढ़ा लिखा नहीं है कोई तो रामायण नमा कृष्णायनमा नमा की इस तरह सोचता है विष्णाय भगवान कहते चलो भले ही पढ़ा लिखा नहीं है पर भाव से विष्णाय कह रहा तो भी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते और पंडिता विष्णवे नमः इति बदति विष्णु शब्दोकारांत है चतुर्थी के एक वचन में विष्णवे बनेगा तो बोले भगवान भावग्राही यदि उस विद्वान में भाव नहीं है तो भले ही भगवान प्रसन्न न हो लेकिन भाव से भगवान रीझ जाते प्रसन्न हो जाते हमारे पूज्य धर्मसंघ वाले गुरुजी जी सुनाते थे एक पंडित जी थे बहुत भोले थे बेचारे दुर्गा जी के भगत थे तो रोज दुर्गा सप्तती का पाठ करते थे अब वो पंचमाध्याय में आता ना दुर्गा सप्शती के या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्था नमस्त नमस्तेष नमस्त नमो नमा यादेवी सर्वभोतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्त नमस्त नमस्त नमो नमा और नमस्त तस्य की जगह वो पंडित जी कहते नमस्त तस्मय नमस्त तस्मय नमस्त तस्मय नमो नमो तो तस्ई की जगह तस्मय कहते थे पुललिंग में तो तस्मयी बनेगा चतुर्थी के एक वचन में और स्त्रीलिंग जब वाचक शब्द होगा तो फिर तस्यई बनेगा तस्मय नहीं बनेगा वो तस्यई की जगह तस्मय बोल देते एक अच्छे वैयाकरण पंडित जी आए कोई भी विंध्याचल में पाठ कर रहे थे बेचारे पंडित जी विन्ध्याचल के ब्राह्मण थे और बचपन से ही पाठ करते थे यही उन्हें कंठस्थ था तो वैयाकरण पंडित जी ने करी राम राम राम राम तुम क्या कर रहे हो बचपन से दुर्गा पाठ कर रहे हो नमस्त्य ही बोलना चाहिए नमस्तमय बोलते हो तुम्हारा सब पाठ बेकार चला गया अशुद्ध पाठ करते हो इतना सुनते ही वे ब्राह्मण देवता बेहोश हो गया क्योंकि उनको इतना कष्ट हो गया कि बचपन से हम पाठ कर रहे हैं और अशुद्ध पाठ कर रहे हैं मेरे जीवन भर का किया गया पाठ बेकार हो गया और बुढ़ापा आ गया अब तो पढ़ नहीं सकते उस ब्राह्मण के दुखों को सहन नहीं कर सकी भगवती और वे प्रगट हो गई अब प्रगट होकर उस पंडित से बोली शास्त्रार्थ कर्म उससे बड़ा भारी पंडित बनता है एक वाहम जगत द्वितीया का ममा परा पश्चिता दुष्ट मई हैं तुम लगता उपनिषद नहीं पड़े अहम ब्रह्मस्वरूपी मैं पर का स्वरूप हूँ मत्त प्रकृति पुरुषात्म जगत शून्यम चून्यम च उपनिषद में लिखा हुआ है तो बोले मैं स्त्री भी हूँ और मैं पुरुष भी हूँ और मैं स्त्री और पुरुष इन दोनों से भी विलक्षण हूँ इसलिए पंडित जी को देवी जी ने उठाकर बिठाया बोले कोई बात नहीं तुम चिंता मत करो हमने तुम्हारा पाठ स्वीकार कर लिया भाव की बात भावग्राही जना हाँ ये देवता सकाम कोई अनुष्ठान करता है और हाँ। उसमें जब शुद्धि करता है तो फिर ये देवता चतुराई खेल जाते हैं फिर नहीं देते हैं उसका फल लेकिन हमारे ठाकुर जी की विशेषता यह है चाहे सकाम हो निष्काम हो केवल भाव भीतर हो ठाकुर जी प्रसन्न होकर के उसे स्वीकार कर लेते हैं भगवान भावग्राही है नामदेव जी के भाव को ठाकुर जी ने अंगीकार कर लिया और ठाकुर जी ने श्री विग्रह में ही अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिया अब नामदेव जी को कैसी छवि का दर्शन हुआ उसका वर्णन प्रियादास जी ने लिखा है देखो मृदुस कोटि चांदनी को भास कियो यो देखियो मृतुभ कोटि चांदनी को भास कियो भाव को प्रकाश प्रकाशमी अति सरसाई आव को प्रकाश हे की, की आस करी ओट कच्छू भर श्वास आय की आस करी ओट कच्छू भरों श्वास देखी के निराश कहो देख निराशू अ भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया लखी दिन लाल की मुस्कान तने ही बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत दृग दई असीच के मुखम्यान लखी दिन लाल की मुस्कान भगवान की मुस्कान को देख कर के ये गदगद हो गए और कटोरा रखा सामने पर्दा लगाया तुलसी जल फधराया गरुड़ घंटी बजाई अर्घा से जल आचमन कराया और पर्दा लगा के बाहर आए प्रियादास जी लिखते हैं कछु भर्यो श्वास ऐसे आंख मूंद के श्वास भर के खड़े हो गए और सोच रहे ठाकुर जी कटोरा उठा के पी रहे होंगे और थोड़ी देर बाद श्वास खोलकर पर्दा खोला देखा तो कटोरे का दूध जैसा का तैसा रखा पिया नहीं अब भोले भक्त नामदेव जी यह नहीं सोचते हैं पांच छह वर, पांच वर्ष के ही तो हैं वे यह नहीं सोचते हैं कि कटोरा में दूध का भोग लगाया गया मंदिरों में भोग ऐसे ही लगाया जाता है वस्तु पदार्थ रख दिया जाता है तुलसी दल छोड़ दिया जाता है आचमन करा दिया जाता है और हम लोग मान लेते हैं कि भगवान ने स्वीकार कर लिया वो प्रसाद हो जाता है वो तो यही समझ रहे थे कि भगवान दूध का कटोरा उठाकर अपने अधर से लगाकर पीवेंगे आप रोने लगे का देखो मैं नया पुजारी बना हूं कोई गलती बनी हो तो क्षमा कर देना मैं तो बालक हूं बालकों पर गलती तो बनती ही है और आप हमारी इस भूल की शिकायत नाना जी से मत करना नहीं तो नाना जी हमको पूजा से निकाल देंगे रोने लगे प्रभो पी लीजिए पी लीजिए बहुत प्रार्थना की ठाकुर जी ने नहीं पिया आपने भी दूध नहीं पिया मैया तो घर के काम में लगी रही आपने दूध पिया नहीं उसको अलग कर दिया गैया की हंडी में डाल दिया गैया को पिला दिया गौशाला में जाकर स्वयं दूध नहीं पिया अब मैया यही समझे कि इसने दूध पी लिया होगा इसलिए कुछ खाने पीने को नहीं मांग रहा है कटोरा वापस किया खाली आपने सोचा भोग लगा कि बालक तो यही दूध सब पी गया होगा एक दिन बीत गया दूसरा दिन बीत गया अब तीसरा दिन आया दो दिन तक छोटे से बालक नामदेव जी भूखे रहे रोते रहे तीसरे दिन ठाकुर जी की सेवा की बोले लगता है कुछ कसर रह गई होगी आज और बढ़िया से उठाएंगे कुछ मिश्री कम रह गई होगी बढ़िया से मिश्री डाली इलायची डाली केसर डाला अब तो ठाकुर जी जरूर पियेंगे अब तीसरे दिन जैसे ही ठाकुर जी के सामने कटोरा रखा तुलसीजल पधराया आचमन कराया और अब की बार खूब प्रार्थना करके पुकार करके भोग लगाया जय जय आज जरूर पी लेना नहीं तो समझ लेना फिर हाँ आज पीना पड़ेगा आपको जब पर्दा खोला ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया अब नामदेव जी को इतनी ग्लानी हुई इतनी ग्लानी हुई इतनी बोले अरे आज नाना जी आने वाले हैं ठाकुर जी को कमजोर देखेंगे कहेंगे क्यों रे नामा तू ने भूखा ही रखा देखो ठाकुर जी कितने दुर्बल हो गए कमजोर हो गए और ये शिकायत जरूर कर देंगे और जब शिकायत करेंगे तो हमारे नाना जी कहेंगे नामा तू इतने दिन से कहता था मैं भगवान की सेवा करूंगा सेवा करूंगा और जब तुमको सेवा के लिए रखा तो तुमने सेवा नहीं की प्रेम से अब तुम्हें कभी सेवा नहीं मिलेगी नामदेव जी मन में सोच रहे हैं यदि मुझे सेवा नहीं मिलेगी तो मैं शरीर नहीं रखूंगा मैं प्राण त्याग दूंगा यदि मंदिर में हमको सेवा नहीं मिली ऐसा प्रेम हो गए ठाकुर सेवा में तब ठाकुर जी बात करते हैं कि भगवान की पूजा नहीं मिलेगी तो प्राण त्याग देंगे फिर पर्दा खोला देखा कटोरा यथावत दूध का भरा हुआ रखा है नामदेव जी बोले अच्छा चलो अब समझ में आ गया। अब नाना जी थोड़ी देर में आएंगे और ये कह देंगे हमको पुजारी पद से हटना पड़ेगा तो वैसे ही हमको मरना है क्यों ना नाना जी की डांट खाने के पहले ही मर जाऊं तो आप छुरी निकाल के ले आए बड़ी छुपी और छुरी ठाकुर जी को दिखा के बोले कि आप तो दूध पी नहीं रहे हो कोई बात भी मत पियो मैं अपने कलेज में छुरी चलाता हूँ मैं मर जाऊंगा आप दूध नहीं पिएंगे तो और ऐसा कहके भोले भाले बालक नाम देव ने जैसी छुरी कंठ पर प्रहार करनी चाहिए कहाँ ठाकुर जी सहन करने वाले थे तुरंत हाथ पकड़ लिया ठाकुर बोलो भत्त वत्सल भगवान की पंडरी नाथ भगवान की साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गई भैया ध्रुव जी को तो छ महीने तपस्या करने के बाद भगवान मिले और कलिकाल में नामदेव जी को तीसरे दिन भगवान मिल गए पांच वर्ष की आयु में छ महीने की अल्पावधि में ध्रुव जी को दर्शन हुआ और पांच वर्ष की ही आयु में केवल तीन दिन में भगवत साक्षात्कार प्राप्त हो गया ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया छुरी को छीन कर दूर फेंक दिया और फेंक करके कहा नामदेव मरने की जरूरत नहीं है मैं दूध पी लेता हूं ऐसे दीन बीते दो ये राखी ही ये बात गोये ऐसे दिन बीते दो ये। राखी ही ये बात गोये रयोनी सी सोये ए सोए नींद नयो नीसी तो ये पे नीद नही आयोजू सवारो फिर वैसे सुधार लिया भयोजू सवारो फिर वैसे ही सुधारी कीओ गाड़ो जाये दरियो पियो बाओ किये दरियो पियोबा बार बार पीब का तुम पीबो नया में बार, बार पीब अब तुम पीबो ना आवे भोर नाना गरे छुरी दे दिखावे आवे भोर नाना गरे छुरी दे दिखावे कर जिन करे ऐसो पीवो में तो लियो करे दीनी करे ऐसी पीवो में तो पीबे को लगे कुरा को राखो सदा पावई को लगने को रातों सदा ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा अरे अरे छुरी मत चलाओ अभी मैं पीता हूं ठाकुर जी पीने लग गए साक्षात ठाकुर जी विराजमान है श्री कृष्ण कटोरा से दूध पी रहे हैं और नामदेव जी की दृष्टि कटोरा पर लगी हुई है ठाकुर जी पूरा ही पीना चाहते थे नामदेव जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया बोले जय जय जय जय जय बस बस बस अब मत पियो। अरे तुम अकेले भूखे थोड़ी मरे हो दो दिन तक हम भी दो दिन भूखे रहे कुछ नहीं खाया पिया है नाना जी आपको भोग लगाकर हमको रोज प्रसाद देते थे आप हमारे लिए प्रसाद भी नहीं छोड़ेंगे नए पुजारी के लिए ठाकुर जी मुस्कुराए और अपने अधर से लगा हुआ बचा हुआ दूध आधा दूध अपने हाथ से कटोरा मुंह से लगा करके नामदेव जी को पिवाया है भैया एक कलिकाल की घटना है ठाकुर के हाथ से ठाकुर जी ने नामदेव जी के हाथ से दूध पिया और नामदेव जी को उसी कटोरे को हाथ में लेकर ठाकुर जी ने दूध पिवाया आप तो बड़े पसन्न है नामदेव जी चौथे दिन नाना जी आए ही आ गए नामदेव ने नाना जी को प्रणाम किया क्यों रे नामा खेलकूद में मस्त तो नहीं रहा ठाकुर जी की सेवा प्रेम से की कि नहीं की नामदेव जी बोले महाराज नाना जी आपकी जान पहचान ठाकुर जी से बहुत पुरानी है इसलिए आपके हाथ से तो वे सेवा स्वीकार कर लेते मैं नया नया पुजारी बना था ना इसलिए ठाकुर जी से हमारी जान पहचान थोड़ी कम थी दो दिन तक उन्होंने दूध नहीं पिया मैंने भी दूध नहीं पिया और तीसरे दिन जब उन्होंने नहीं पिया मुझे डर था आप हमको पुजारी पद से हटा देंगे इसलिए मैंने छुरी दिखाई तब ठाकुर जी ने प्रेम से दूध पिया और पूरे ही पी लेना चाहते थे मैंने हाथ पकड़ लिया तो थोड़ा बाकी बचा हुआ हमको भी पीवाया नाना जी सुन रहे थे पूजा करते करते हमें बुढ़ापा आ गया ऐसा कभी नहीं हुआ ये बालक क्या कह रहा है ठाकुर जी ने दूध पिया बोले हाँ ऐसा ऐसा हुआ बालक बला छल कपट क्यों करेगा नाना जी बोले यदि यही बात है हम अविश्वास नहीं कर रहे तेरी बात पर पर हमारे सामने ठाकुर जी को दूध पिलाकर दिखाओ तब हम जाने क्या तुम्हारे हाथ से ठाकुर जी ने दूध पिया नाम देव जी भोले भगत तुरंत उन्होंने बढ़िया से दूध हटाया बड़े प्रसन्न आज तो जाते ही ठाकुर जी हाथ बढ़ा के पी लेंगे लेकिन आज फिर जब दूध धरा पर्दा लगाया फिर भोग नहीं लगाया ठाकुर जी अब तो नामदेव जी गुस्सा हो गए ठाकुर जी को अच्छा कल तो गट गट दूध पी रहे थे और आज नाना जी के सामने हमको झूठा साबित करना चाहते हो उनको पुरानी विद्या मालूम थी कि छुरी दिखाने से ठाकुर जी दूध पीते हैं उन्होंने छुरी मंदिर में ही रख रखी थी गर्भगृह में तुरंत छुरी उठाई ऐसे करने लगे ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए अब प्रकट होकर के खट, खट दूध पीने लगे बामदेव जी ने नाना जी ने अपने नेत्रों से ठाकुर जी के दर्शन के प्रत्यक्ष दर्शन के दूध पी रहे हैं ठाकुर जी नामदेव के हाथ से नामदेव को पिला रहे हैं आज नाना जी गदगद हो गए बोले मेरा कुल खानदान धन्य हो गया ऐसा मेरी पुत्री का पुत्र हुआ मेरे तो साहसरो कुल तर गए हृदय से लगा लिया बेटा नामदेव अब तो मैं माला ही फेरूंगा तेरी कृपा से मुझे भी भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ अब तुम पुजारी पक्के ठाकुर जी के पक्के ऐसी सुंदर श्री नामदेव जी के चरित्र है प्रियादासी ने वर्णन किया है आए बाम देव पाछे पूछे नाम देव जूसों दूध कौपा तिरंग भरी भाखिए पिछान दिन दो दोनि भई तब मान डर प्राण तजो विलाकी पायो सुख दियो जब नेक राख लियो में तो जियो सुनी बातें कही प्याो को नसा पे न पियो अरे प्यायो सुख पायो नाना या में ले दिखायो भक्तर सुबह चाखिए आज प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भगवान ने नाना जी के सामने दूध पीकर प्रमाणित कर दिया अहम भक्त पराधीनो यतंत्र हृदय भक्तर भक्त जनप्रिय एक बचपन की और घटना है नामदेव जी की गीता प्रेस के सतकथांक में वो घटना लिखी हुई एक बार नामदेव जी की माताजी उन्हें औषधि के लिए किसी वृक्ष की छाल की जरूरत थी बताया था तो उन्होंने नामदेव से कहा नामदेव दस बारह वर्ष के हो गए थे नामदेव से कहा बेटा जंगल जाओ अमुक वृक्ष की छाल ले आओ हमको दवाई के लिए आवश्यकता है नामदेव जी छोटी सी कुल्हड़ी लेकर वृक्ष की छाल उतारने गए तो धूप का समय था चल के गए थे थोड़े थक गए थे वहीं बैठकर ठंडक में सुस्त आने लगे मन में सोचने लगे कि ये वृक्ष पैदा होता है फिर बढ़ता है हरा भरा है हिल-डुल रहा है इसका मतलब है इसमें भी प्राण है और जब इसके भीतर प्राण हैं तो इसको इसकी छाल उतारने में इसको कितनी पीड़ा होगी तब मैं छाल उतारू कि न उतारू तो नामदेव जी ने कहा मैं अपनी चमड़ी उतार के देखता हूं अपनी छाल यदि अपनी छाल उतारने में पीड़ा नहीं हुई तो तो वृक्ष की छाल उतारूंगा अन्यथा इसकी छाल नहीं उतारूंगा तो कुलहड़ी से उन्होंने अपने पैर की ही चमड़ी उतार दी बालक तो थे ही भोले भाले रक्त बहने लग गया पैर से अक्कराहते हुए इतना रक्त बहा कि कुल्हड़ी खून से सनी हुई लेकर सब धोती गमछा खून में सन गया था रोते हुए नामदेव जी माँ के पास आ गए माँ ने व्याकुल होकर पूछा बेटा ये पैर में कैसे लग गई छोटे से बालक आठ नौ वर्ष दस वर्ष के बालक नामदेव जी ने रोते रोते सारी बात बताई माँ ने हृदय से लगा कर कहा बेटा तू तो निश्चित ही महान संत बनेगा दूसरे के दुख का ऐसा विचार जिसके चित्त में होता है वही महान संत बनता है तो लिखा उन्हें वो अपनी माताजी के आशीर्वाद से महान संत बने ऐसा भी वर्णन होता है पर दुख कातरता ये संत का स्वभाव है दूसरे के दुख का विचार करे मलुकदास जी का एक दोहा है हरी डाल मत तोड़िए किसी वृक्ष की हरी डाली मत तोड़ो हरी डाल मत तोड़िए लागे छूरा बास मलु का कहे अपना सा जीव जान कितनी दया है संतों के भीतर इसलिए मलुकदास जी महाराज ने एक पद में कहा है जय ही घट दया कहा प्रभु आप जे ही घट दया कहा प्रभु।, प्रभु आप जिस हृदय में दया है वही आप हैं ही घट दया कहा प्रभु आप यही घट ताहा त हभुआ अपना सा दुख सबका जाने अपना सा दुख सबका ताके निकट ना के निकट नवे पाप अपना साधुख सबका जान ता के निकट न आवे पीरथ जाय करे जो कोई बिनु दया सब निष्फल होई पंडित पोथी पढ़े पचास विनु दया सब हुई है नास बाधि मुख खून कराई बांधी बांध मुख खून कराई भाड़ परो ऐसी पंडिताई जीवत जीव अग्नि में परे ऐसा यज्ञ कसाई करे अपना सा दुख सबका जाने दास दासमलू का माने हम तो उसी को अपना मानते हैं उसी को संत मानते हैं उसी को सज्जन मानते हैं दया की बड़ी भारी महिमा है आज निर्दयता के कारण ही दया भाव की कमी के कारण ही हिंसा हो रही है देवी देवताओं के नाम पर बलिदान हो रहा है और तो और जगत जननी गौ माता का वध किया जा रहा है गोवंश का विनाश किया जा रहा है कितने दुख की बात है गोवंश का नाश हो रहा है एक दिन की बात है नामदेव जी को भगवान की लीला में प्रवेश हो चुका है बार बार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है भगवान की लीलाओं का अनुभव होता है श्री नामदेव जी संत ज्ञानेश्वर जी को बहुत प्यारे हैं ज्ञानेश्वर जी बहुत प्रेम करते नामदेव जी को एक दिन श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा नामदेव तुम्हारे जैसे भक्त को साथ रखने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी तुम मेरे साथ तीर्थ यात्रा करने चलो नामदेव जी संकोच में पड़ गए गुरुजनों को उत्तर तो देना नहीं चाहिए आज्ञा का पालन करना चाहिए लेकिन ठाकुर पंडरी जी को छोड़ के कैसे जाएं? कहा जो आज्ञा ठाकुर जी से चलकर कर ले लें ज्ञानेश्वर जी नामदेव जी को लेकर पंडरी जी के दरबार में गए ठाकुर जी के निकट गए और ठाकुर जी के निकट जाकर के कहा जय जय ज्ञानेश्वर जी ने कहा आपके नामदेव को हम कुछ समय के लिए अपने साथ तीर्थ यात्रा के लिए ले जाना चाहते हैं। ऐसा सुनते ही ठाकुर जी के नेत्रों से जल बहने लगे ठाकुर जी ने नामदेव का हाथ पकड़ लिया और कहा कि वैसे तो हम इनको अपने से अलग नहीं करना चाहते लेकिन आप कह रहे हैं तो ले जाओ नामदेव जी का हाथ पंडरी नाथ जी ने स्वयं पकड़कर ज्ञानेश्वर जी के हाथ दिया और कहा ले तो जा रहे हो मेरे नामदेव को पर ध्यान रखना इसका ध्यान रखना जैसे किसी मां के हृदय में अपने एकमात्र छोटे पुत्र के प्रति ममता हो ऐसी ममता नामदेव जी के प्रति ठाकुर जी की महाराज यात्रा के लिए चल पड़े यात्रा करते करते बहुत से महापुरुष चल रहे थे साथ में यात्रा करते करते वृंदावन भी पधारे ज्ञानेश्वर महाराज नामदेव जी को साथ लेकर के चित्रकूट भी पधारे वृंदावन भी पधारे कुरुक्षेत्र का दर्शन किया और मारवाड़ में पुष्कर जी भी गए संत ज्ञानेश्वर जी जमात लेकर के नामदेव जी के साथ पुष्कर जी भी गए मारवाड़ के क्षेत्र में जब वे थे तो एक बार संतों को बड़ी प्यास लगी एक कुआ दिखाई तो पड़ा पर राजस्थान में गहरे कुआ बहुत नीचे पानी अब क्या करें इतना गहरा दिखता ही नहीं भीतर पानी ज्ञानेश्वर महाराज योग बल से भीतर चले गए और भीतर जाकर उन्होंने पानी पिया और पानी पात्र में भर के लाए कमंडल में बोले नामदेव पी लो क्योंकि ठाकुर जी ने कहा था मेरे नामा का ध्यान रखना तो तुमको भी प्यास लगी है जल पी लो नामदेव जी ने कहा कि छोटे लोग जल भर के लावें और बड़े गुरुजन पीवें यह तो उचित है अब गुरुजी पानी भर के लावें और चेला पिए ये तो मर्यादाता का अतिक्रमण है मैं आपके द्वारा लाए हुए जल को नहीं पीऊंगा आप अन्य किसी को भी दें मेरे विठल मुझे जल पिलाना चाहेंगे तो यहीं पिला देंगे जैसे ही नामदेव जी ने ये कहा गड़गड़ गड़गड़ -गड़ की आवाज हुई और कुआ का पानी नीचे से बढ़ता बढ़ता ऊपर तक आ गया बाहर फैलने लग गया सब संतों ने स्नान किया और तो खूब पानी पिया इसके बाद कुआं का जल जहां का था वहां चला गया ऐसे थे नाम वृंदावन पधारे वृंदावन से कुरुक्षेत्र गए और कुरुक्षेत्र में दर्शन करके दिल्ली आए उस समय दिल्ली में बादशाह सिकंदर लोदी का शासन था दिल्ली के तख्त पर सिकंदर लोदी विराजमान था मुगल बादशाह आप लोग अन्यथा नहीं मानना इतिहास उठाकर आप देखेंगे तो हिंदू सनातन धर्मियों को छोड़कर प्रायः जितने नए नए पंथ इस धरती पर पैदा हुए उन सब में धर्मांधता कट्टरता इतनी अधिक हुई कि धर्म के नाम पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े अत्याचार किए कितने पंथों का नाम लिया जाए इतिहास भरे पड़े हैं सिकंदर लोदी का अत्याचार भी अपने काल में हिंदू जनता पर बहुत अधिक अत्याचार था और एक ही बात पर सारे समाज को एकजुट किया जाता है इस्लाम खतरे में है तो अब इस्लाम खतरे में है तो क्या करें बोले जिहाद करो ये करोगे तो तुमको ये मिलेगा ये भी सब लिखा हुआ है जो इस्लाम कबूल नहीं करते वे काफिर हैं उन काफिरों का घर मकान सब लूट लो जो सब कुछ उनका कमाया हुआ तुम्हारा है तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा जन्नत मिलेगा पूरे मिलेंगी ये मिलेगा वो मिलेगा ऐसी बातें भी लिखी है महाराज और यह विष नए नए युवक युवकों में भर दिया जाता है और वे जिहाद के नाम पर अपने जीवन को तो नष्ट कर ही देते हैं न जाने कितने अमन चैन से रहने वाले लोगों के जीवन को नष्ट कर दे बहुत दुखद स्थिति है संत ज्ञानेश्वर जी का प्रभाव उसमें पूरे देश में व्याप्त हो रहा था सारे देश में चर्चाएं थी मुगल बादशाह सिकंदर लोदी के कान में भी ये बात पड़ी थी कि ज्ञानेश्वर इतने उच्च कोटि के फकीर हैं संत हैं कि उनके कारण इस सारे देश को म का अनुयायी बनाने में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो रही है इसलिए उसका षडयंत्र था कि इनकी जमात पूरे देश में सनातन वैष्णव धर्म का प्रचार करते हुए दिल्ली आई है तो क्यों ना ज्ञानेश्वर जी को यहीं बुलाकर समाप्त कर दिया जाए यह सूचना संतों की जमात में पहुंच गई ज्ञानेश्वर जी बादशाह के निमंत्रण पर जाने के लिए तैयार थे लेकिन श्री नामदेव जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा गुरुदेव इस बालक के सेवक के होते हुए आपका जाना उचित नहीं है मैं स्वयं जाता हूं ज्ञानेश्वर जी के प्रतिनिधि के रूप में नामदेव जी स्वयं पधारे सिकंदर लोधी के दरबार में श्री प्रिया जी ने वर्णन किया है नरपसो सो बोली कही मिले साहिब को दीजिए मिलाय करामात दिखराइए होय हो करामात तो पै काहे को कसब करें भरे दिन एक बाट संतन सो ताही के प्रताप आप यहां लो बुलायो हमें दीजिए जीवाय गाय घर चल जाइए दी लय जीवाय गाय सहज सुभा अति सुख पाए पाए पर्यो मन भाई बादशाह के दरबार में दो चार संतों के साथ नामदेव जी पहुंच गए बादशाह ने कहा हमने सुना है आपका नाम नामदेव है बोले हाँ मेरा नाम नामदेव है आपको तो भगवान का साक्षात दर्शन हो चुका है ईश्वर का हम लोग तो ईश्वर का आकार प्रकार मानते नहीं उसकी मूर्ति मानते नहीं पर सुना जाता है कि तुम्हारे हाथ से मूर्ति ने बुत ने दूध पिया तो कैसे पिया हमको भी कुछ करामात करके दिखाओ ना मैं देखूंगा तब विश्वास करूंगा नामदेव जी हंसने लगे बोले भैया बादशाह श्रद्धा विश्वास संपन्न लोगों के लिए कोई भी बात काल्पनिक नहीं है सब सत्य है तुमने जो कुछ सुना वह ठीक है लेकिन ये मेरी करामात नहीं ये तो भगवान की लीला है यदि हम करामात करना जानते चमत्कार दिखाना जानते तो हुए करामात तो पे काहे को कसब करें कसम माने होता पैतृक धंधा ये दर्जी का जो काम हमारे घर में होता है ये काम हम क्यों करते हम तो अपना जो पैतृक काम होता है उसको करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं हम तो चमत्कार से ही अपना निर्वाह कर लेते दर्जी का काम करके अपना धंधा क्यों चलाते और जो कुछ मेहनत मजदूरी करके हमको मिलता है भरे दिन एपे बांट संतनसों खाइए जो कुछ मिलता है उसी से गौ सेवा ठाकुर सेवा संत सेवा करके हम अपना गुजारा कर लेते हैं बात बादशाह बचता तो कुछ नहीं गरीबी घर गर में प्रायः रही आती है हाँ ये जरूर है जो कुछ झूठे सच्चे बन जाता है कुछ हरी गुणगान कर लेते हैं कथा कीर्तन कर लेते हैं उसी के प्रभाव से आज आपने हमको दरबार में बुलाया है नहीं तो हम चाहते भी तो कहाँ सकते थे आपके सामने भजन कीर्तन की तो महिमा है कि आपने बुलाया है अब आपका भला हो मंगल हो मुझे अनुमति दीजिए हम यहां से जाना चाहते हैं इतना सुनते ही बादशाह सिकंदर लोधी की त्योरी चढ़ गई और लाल लाल नेत्र करके बोला अच्छा वो तो जानबूझकर मारने का उसका षड्यंत्र था त्योरी चढ़ाकर उसने का अच्छा करामात नहीं दिखाओगे तो मैं बात हूं हुक्म वदूली करोगे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो उसका दुष्परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा मेरी विनायक शाह के दरबार से नहीं जा सकते नामदेव जी बेचारे बैठ गए ये इसे जो राम रचि रा जो ठाकुर जी को मंजूर होगा वही होगा तब तक उस दुष्ट ने एक हृष्ट पुष्ट गाय दरबार में मंगाई और आदेश दिया इसका सिर धड़ से अलग कर दो कैसी भयंकर घटना थी हृदय विदारक घटना भरे दरबार में नामदेव जी के सामने अत्यंत सुंदर हृष्ट गाय का सिर धड़ से अलग कर दिया गया रक्त बह गया पिशाच की तरह अट्टहास करता हुआ बादशाह बोला नामदेव या तो इस मरी हुई गाय को जीवित करो नहीं तो जो हस्त्र इस गाय का हुआ है वही हस्त्र तुम्हारा होगा नामदेव जी को अपने मरने का कोई दुख नहीं था हमें वादशाही सम्मान प्राप्त हो मैं दंड से बच जाऊं इसकी भी उनको कोई इच्छा नहीं थी लेकिन मेरे सामने गो माता का वध हुआ गो हत्या हुई मैंने अपनी आंखों से देखा मैं कुछ नहीं कर सका असहाय की तरह सैनिक सिपाही मुझे पकड़े हुए थे मैं कुछ नहीं कर सका हाय हाय बहुत दुखी हुए नामदेव जी और उन्होंने आर्त स्वर से ठाकुर जी को पुकारा नामदेव जी का पद प्रसिद्ध है इस पद को इस पद के पूरा होते होते गाय का कटा हुआ सिर उसके धड़ से जुड़ गया और गोमाता जीवित तो होकर के बैठ नामदेव जी को अपनी जीव से चाटने लगी इतनी बड़ी गो भक्ति है नामदेव जी की बचपन से ही गो सेवा करते हैं गोवध नामदेव जी ने सहन नहीं किया बड़ा सुंदर पद है नामदेव जी का बिनती सुन जगदीश हमारी बिनती सुन जगतिमारी बिनतीन जगती बिनती सुन जगे तीस अमारी बिनती सुन जग हमारी नती सुन जगे दिश हमारी तेरो दास आस मोहित तेरी तेरो दास आस मोहिते कर कान मुरारी कर कान मुरारी बिनती सुन जग हमारी बिनती सुन जग जगती हमार नाथ में आपका दास हूं मुझे आपकी ही आशा है इत कर कान मुरारी हमारी बात ध्यान दे करके सुनिए दीनानाथ दीन है रू दीनानाथ दीन है भैटे दीनानाथ दिन नाथ दीन हुए थे गाय वे अंग हैं या के आज सवे अंग हैं याद है मेरे यश ही बढ़ाओ मेरे यही बढ़ा जग दी हे दीनानाथ दीन होकर मैं पुकार रहा हूं इस गाय को आप जीवित क्यों नहीं करते कितना सुंदर इसका स्वरूप है आछे सवे अंग हैं याके हे नाथ मेरा यश बढ़ा दो इसका मतलब इन्हें को यश की कामना है वे कहते नहीं तो साधु वेश की लाज चली जाएगी इस लाज को आप बचा लीजिए इसमें बदनामी आपकी होगी गाय जीवित हो जाएगी तो हमारा यश हमारा यश का यश होगा भक्ति का यश होगा यदि आप कहें कि इस गाय के बद का विधान ऐसा ही था इसकी आयु पूरी हो चुकी है तो हे नाथ मेरी आयु देकर इस गाय को जीवित कर दो जो कहूया के कर्म ही में नहीं जो कचुया के कर्म नहीं जीवन लिखो विधाता हाँ जीवन लिखो विधाता नाम देव की आयुर दासों। नाम देव की दासों। नाम देव की आयुर दासों। नाम देव की आयुर्न हो तुम प्रभुधाता हो प्रभु दाता बिनती सुन जग दिस हमार ती सुन जग इसकी भाग्य में आयु पूरी हो चुकी है तो नामदेव की आयु से इसको आयु देकर के आप जीवित कर दीजिए गाय जीवित हो गई और नामदेव जी के शरीर को चाटने लगी उस समय बादशाह ने अपना ताज उतार करके नामदेव जी के चरणों में रख दिया और बोला मैं आपके चरणों में पड़कर क्षमा प्रार्थी हूं आपने कहा नामदेव से कहा कुछ ले लो बोले हमें कुछ नहीं चाहिए आज हमने पहले ही पद कहा था ना कछु नहीं चाहिए जथा लाभ संतोष सदा काहूसो कचू ना चाहूंगो क्या चाहिए बहुत आग्रह किया तब आपने कहा किसी भी प्राणी का बध महापाप है फिर गाय तो सारे जगत की पालिका पोषिका है जगत जननी है और किसी भी सहृदय मनुष्य की आत्मा आहत होती है गोवध को देख करके इसलिए आप गोवध पर प्रतिबंध करावें बादशाह ने नामदेव जी की आज्ञा को स्वीकार किया और उसकी धर्मांधता में कमी आई सिकंदर बादशाह के और नाम सिकंदर ने भी अपने काल में कुछ समय के लिए गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया ये नामदेव जी की महिमा थी गोभक्तमाल नामक ग्रंथ में इस चरित्र को बड़े सुंदर ढंग से एक छप्पे छंद के माध्यम से कहा गया है नामा हरिगुण गान कर नामा हरिगुण गान कर मृतक गौ जीवन दियो नामा हरी गुण गण कर मृतक गऊ जीवन दियो बाल गो सेवा हठी हरी दूध पिलायो बाल बव गो सेवा हरि हरी रोद पिवायो तीर्थ यात्रा मध्य वादशाह पकड़ी बुलायो तीर्थ यात्रा मध्य वादशाह पकड़ी बुलायो मृतक गऊ को जीवित कर पर छो दिख मृतक गऊ को जीवित कर पर जो दिख मेरी आयुष देव हे हरि कीर्तन गायो मेरी आयुष देव हे हरि कीर्तन, कीर्तन गायो रत्न चट तंद्र पलंग दियो यमुना पटरानी दियो रत्न जटित नृप पलंग दियो यमुना पटरा नाम हरी गुणगान कर मृतक गऊ जीवन दियो नामा हरि गुणगान मृतक गु जीवन लिखा तो ऐसा है महाराज कि हाल की ब्याई हुई सवत्सा गाय लेकर वे दुष्टाय थे हाल की गाय और बछड़ा का मुंह सूख रहा है बछड़ा को पकड़े हुए हैं बछड़े के सामने गाय का बध कर दिया बछड़ा रो रहा है छटपटा रहा है अब गाय जब जीवित तो हो गई तो गाय बछड़े को दूध पिलाने लगी और नामदेव जी को स्नेह भरी दृष्टि से देखने लगी नामदेव जी को चाटने लगी भैया जिस दिन तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर गाय तुम्हें प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगेगी तुम्हें चाटने लगेगी तुम्हारा उसी दिन भवबंधन कट जाए संसार से उधार हो जाए बहुत दुखद बात है आज इस देश में गोवध हो रहा है इस देश में जब जब क्रांति की ज्वाला धधकी, भड़की उसके मूल में कहीं न कहीं गाय की रक्षा की भावना थी मुगल काल में भी जिन धर्मनिष्ठ देशभक्त राजाओं ने मुगल सत्ता के विरुद्ध युद्ध किए चाहे वे महाराणा प्रताप हों चाहे वे महाराजा छत्रसाल हों अथवा वीर शिवाजी हों इन सब महानुभावों ने मिलेक्षों के विरुद्ध इसीलिए लड़ाइयाँ लड़ी कि वे गोबध के पाप को देख नहीं सकते थे सहन नहीं कर सकते थे कहाँ तक कहें अंग्रेजों की गुलामी से इस देश को स्वतंत्र करने के लिए सबसे पहली क्रांति झांसी में जगी लक्ष्मी बाई अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध के मैदान में कूदी आजकल सच्चे इतिहास की बातें लोगों को कहाँ जानकारी में है लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी उसके मूल में भी गोवध था क्योंकि झांसी भी अंग्रेजों के अधीन हो चुका था लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार कर चुके थे टैक्स देते थे अंग्रेजों को। गंगाधर राव के दिवंगत होने के बाद जब बागडोर शासन की मी लक्ष्मी के हाथ में आई और जब उन्होंने ये देखा कि ये गोरे लोग गोमांस भक्षी हैं और ये चाहे जिस हिंदू की गाय को पकड़कर सरे बाजार काट देते हैं तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि गोमांस भक्षियों को गो अपराधियों को मैं अपने राज्य की सीमा में नहीं रहने दूंगी और यही झांसी की क्रांति के मूल में था मेरठ में सैनिक विद्रोह मंगल पांडे ने किया उसके मूल में भी यही था कि सैनिक विद्रोह की मूल में यही था कि गोबद से जो चमड़ा प्राप्त होता है वो कारतूस के खोल उससे बनाए जाते हैं दांत से उसको छीलना पड़ता है स्पर्श करना पड़ता हमें धर्मवृष्ट किया जा रहा है और वह क्रांति हुई उसके बाद देश में चाहे क्रांतिकारियों की क्रांति रही हो उसके पीछे भी यही भावना थी गोरक्षा की भावना और चाहे गांधीजी की शांतिपूर्वक क्रांति का अभियान हो उसके मूल में भी गुरक्षा की भावना थी गांधीजी ने काशी की सभा में यह बात कही थी अपनी सभा में गांधीजी ने यह बात कही थी जिस दिन यह देश स्वतंत्र होगा कलम की पहली नोक से गोबध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा हमारे महाराज जी उस समय काशी में पढ़ते थे महाराज जी कहते थे हम उस सभा में थे जिस सभा में गांधी जी ने अपने भाषण में ये बात कही थी और गांधी का चित्र नोटों पर छापकर उनके प्रति भक्ति दिखाने वाले गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि चढ़ाने वाले गांधी के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले गांधी के अनुवाय और गांधी के भक्त अपने को मानने वाले लोग उन्हें लाज आनी चाहिए शर्म आनी चाहिए छियासठ सड़सठ वर्ष बीत रहे स्वतंत्र हुए देश को गोवध निरंतर बढ़ता चला जा रहा है बड़े दुख की बात तो यह है कि इस समय का एक देश का गांधीवादी नेता जो अपने को गांधी का अन्यायी कहता है जिसके अनसन पर एक बार तो पूरे देश के युवक की युवतियां कूद पड़े थे उसके समर्थन में नाम किसी नेता का हम अपनी वाणी से क्यों लें? आप सबको परिचय मिल गया होगा संकेत मिल गया होगा भ्रष्टाचार के विरुद्ध उसने अभियान शुरू किया था और तमाम युवकों ने बहुत गर्म जोशी के साथ उसका समर्थन किया था लेकिन आज वही व्यक्ति गोबध का समर्थन करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के समर्थन में उतर आया उससे पूछा जाए कि तुम किस प्रकार से अपने आप को गांधीवादी मानते हो जो महात्मा गांधी मरते दंत गोरक्षा की बात करते रहे और एक पुस्तक में गांधी जी ने लिखा है स्वयं लिखा है गांधी जी ने कि जब कोई गाय का बध करता है तो हमें लगता है कि वह मुझे मार रहा है एक जगह वे लिखते हैं, मुझे मार डालो पर गाय को मत मारो एक जगह गांधी जी लिखते हैं और अपने को गांधी के गांधी का अनुयायी कहने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति का समर्थन उस महिला मुख्यमंत्री का समर्थन कर रहा है जो गोबध की कवायद कर रही है जो कहती है हमारे बंगाल में गोबध बंद नहीं हो सकता संसद सत्र चल रहा था उस समय देखा होगा आपने गोरक्षा के प्रश्न पर कितनी भड़क उठी थी वह कहने को हिंदू है जाति से ब्राह्मण है लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है जो दशा इस समय कश्मीर की है वही दशा थोड़े बहुत समय बाद पूरे देश की होने वाली है यदि लोग सावधान नहीं हुए तो हिंदू समाज संगठित नहीं हुआ सावधान नहीं हुआ और भारत की आत्मा जो गोमाता है उसकी रक्षा में कटिबद्ध नहीं हुआ ये बात कान खोलकर सुन लीजिए देवी देवता भी देश को नहीं बचा पाएंगे यदि हमने गाय को नहीं बचाया तो भारतवर्ष भी बचने वाला नहीं है भारतीय संस्कृति भी बचने वाली नहीं है निहत् गोभक्तों के ऊपर संियासठ में कितनी भारी गोलाबारी की कितनी गोलियां बरसाई गई प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जलिया वाले कांड जो अंग्रेजों के समय का सबसे भयंकर कांड माना जाता है प्रत्यक्षदर्शी लोग कहते महाराज जी उस समय थे संख्या उस आंदोलन में महाराज जी के सामने घटे हुए गोलियों की बेछार की हुई तिहाड़ जेल में भी महाराज जी रहे महाराज जी कहते थे आंखों से देखी हुई घटना शायद इतनी क्रूरता इस देश में पहले कभी मुगलों के काल में या अंग्रेजों के काल में भी नहीं भई होगी जो गो भक्त निहत्थे थे राजस्थान की कई माताएं महाराज जी बताते थे दूध पीने वाले बच्चों को गोद में लेकर के गई थी गोरक्षा के लिए आंदोलन में भाग लेने के लिए और उनके दूध पीने वाले बच्चे भी गोली के शिकार हुए बहुत दुखद बात है जो भारतवर्ष की पवित्र धरती किसी काल में गाय के गोबर गोमूत्र से पवित्र हुआ करती थी गोमाता की चरण से पवित्र हुआ करती थी आज वह गाय के रक्त से रंजित हो रही है कम से कम एक लाख गाय का रक्त रोज इस धरती पर गिर रहा है मांस और चमड़ा का निर्यात करने वालों में यह देश प्रथम स्तर का प्रथम श्रेणी का देश बन गया है यह भारत के लिए कितने दुख की बात है जहां कहीं गोवध निषेध के कानून बने हैं वे केवल दम्भ हैं दिखावा हैं, क्योंकि उन कानूनों का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है जहा निषेध है वहां से गोवंश तस्करी करके कलकत्ता में बंगाल में और महाराष्ट्र में और दक्षिण में ले जाकर के मौत के घाट उतार दिया जाता है बहुत दुखद बात है गोरक्षा राष्ट्र रक्षा है गोरक्षा आत्मरक्षा है गोरक्षा भारत माता की सच्ची सेवा है हम तो बिल्कुल शुद्ध शुद्धांतक करण से ये बात कह रहे हैं जिसके चित्त में गो माता के प्रति भक्ति नहीं है वह भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं वह ना राष्ट्रभक्त हो सकता है ना देशभक्त हो सकता है हमारे पूर्व संतों ने गोरक्षा के लिए बड़े बड़े बलिदान किए आज फिर अवसर आ गया है एक बार सारा समाज एकजुट हो सत्ता के लालच में इस देश के शासकों ने भारत माता की जो दुर्दशा की है कई बार उस पर जब विचार करते हैं चिंतन होता है तो चित्त बहुत व्याकुल हो जाता है यही दशा असम की हो रही है निरंतर बिगड़ती चली जा रही है ये तो बहुत अच्छा है अभी महारा अभी राजस्थान की धरती के लोग यहाँ रुके हुए हैं रह रहे हैं जिससे तमाम लोगों को रोजगार धंधे भी मिल रहे हैं और ये धर्म कर्म भी दिखाई पड़ रहा है जिस दिन ये लोग नहीं रह जाएंगे ये पूरा क्षेत्र दूसरे कश्मीर के जैसा बन जाएगा उस दिन कामाख्या का दर्शन करना भी मुश्किल हो जाएगा इसलिए हमारी प्रार्थना है समय रहते हुए सावधान हो जाइए संगठित होइए आपसी भेदभाव भुला करके एकजुट हो जाइए अपने सारे दुराग्रह छोड़ करके गो सेवा में लगिए लगी गो रक्षा में लगिए गोवर्ती बनिए तीन काम अवश्य कीजिए नित्य गोरक्षार्थ भगवान से प्रार्थना नित्य किसी न किसी प्रकार से गोसेवा और भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत से बनी हुई वस्तुओं का ही भोग हम भगवान को लगाएंगे और उसी को आहार के रूप में ग्रहण करेंगे ऐसा निश्चय ये तीन काम भारतीय लोग कर लें तो गोरक्षा का महान कार्य में वे अपना सहयोग कर सकते हैं ये कथा भी गौशाला में हो रही है नामदेव जी महान गोभक्त मरी हुई गाय को उन्होंने जीवित किया बहुत सुंदर और बड़ी व्यवस्थित साफ सुथरी उत्तम गौशाला है यहाँ बस तनिक सुधार की प्रार्थना हम ये करना चाहते हैं गौशाला के संचाल, संचालकों से सेवकों से विनम्र अभ्यर्थना करना चाहते हैं कि आप विशुद्ध भारतीय देसी नस्ल की जो गौमाताएँ हैं उन्हीं को गौशाला में रखिए उन्हीं का पालन पोषण कीजिए ठीक है बड़ी संख्या में आप उनको तुरंत नहीं ला सकते ना इनको हटा सकते हैं तो इतना काम तो तुरंत कीजिए अच्छी प्रजाति के देसी वृषभ नंदी यहाँ ला कर के रखिए जिससे आगे चलकर कर यहां की नस्ल का सुधार हो गायक कहते ही उसको हैं जिसमें शास्त्रीय गाय का लक्षण घटित होता है आपने सुना होगा जगन्नाथपुरी से स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज आए थे उन्होंने उदाहरण भी दिया था अंग्रेजी में पुस्तक भी छपी हुई है उसका नाम है दूध में घुसा हुआ दैत्य डेविल इन द मिल्क पुस्तक का नाम है उपलब्ध है पुस्तक न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने शोध करके प्रमाणित किया है ये संकर प्रजाति की जो गाय है इसके दूध में डी नामक जहरीला तत्व हो होता है जो भयंकर रोगों का कारक है और भारतीय देसी गाय में समस्त रोगों को निर्मूल करने की क्षमता है उसमें वह डी एन सेवन नामक जहरीला तत्व तो नहीं होता है पूरी पुस्तक में विस्तृत जानकारी दी गई है अंग्रेजी की पुस्तक है आप पढ़ सकते हैं भारतीय देसी गाय के दूध को ए नाम दिया है विदेशी वैज्ञानिकों ने और उसको ए नाम दिया है ए को निषिध बताया है और ए को ग्राह्य बताया है। बता रहे थे स्वामी प्रज्ञानंद जी कि अब विदेशों में ए और ए दूध अलग अलग पैकिंग में उपलब्ध होने लग गया ये जर्सी का यह देसी का दूध उपलब्ध होने लग गया वहां लेकिन यहां दूध के लालच में हम अपनी देसी नस्लों को नष्ट करते चले जा रहे हैं तो ये नस्ल संघार भी गो अपराध ही है हम नस्ल बिगाड़ रहे हैं नस्ल नहीं बचा पा रहे हैं गाय की प्रजाति की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं यह भी गो अपराध है इससे हमें बचना चाहिए बोलो भक्तवत्सल भगवान की बादशाह ने नामदेव जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया ये आयोजन तो सफल है इसलिए सफल है इस आयोजन में बहुत संत पधारे पूज्य श्री पथमेडा महाराज जी आए जो विश्व की बड़ी गौशाला का संचालन भगवत कृपा से कर रहे हैं अकाल के समय लाखों गोवंश की सेवा और सुरक्षा उनकी गौशाला में हुई आज भी एक डेढ़ लाख गौ माताएं उनकी गौशाला में डेढ़ लाख गायें आज भी विशाल गौशाला है करीब छिहत्तर गौशालाएं हैं उनके अधिन और उनकी प्रेरणा से देश में अनेक जगह गो सेवा हो रही हमारे ब्रज में ब्रज की गोशाला है करीब पौने चार हजार गोवंश इस समय है कसाईयों से बचाया हुआ सूर श्याम गौशाला है जिसमें करीब साढ़े आठ सौ गोवंश है तो कार्य हो रहे हैं संतों के द्वारा देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में लेकिन जितना आवश्यक है जिस अनुपात में गौ माता की हत्या हो रही है उस अनुपात में हम लोग अभी गौ गो सेवा गोरक्षण का कार्य नहीं कर पा रहे हैं इसलिए सारे आस्तिक समाज को भारतीय समाज को स्वयं गो पालन करना चाहिए गौ सेवा करना चाहिए और गौ सेवा के पवित्र कार्य में लगे हुए जो भी संस्थाएं हैं उनको समर्पित भाव से सहयोग करना चाहिए इस सबका धर्म है गिर्राजी में सूर्य श्याम गौशाला में गोपाष्टमी के अवसर पर पूज्य श्री मुरारी बापू जी की मानस कामधेनु कथा हुई थी नौ दिन तक उन्होंने गो महिमा का बहुत सुंदर गायन किया उसमें एक बात हमें उनकी जो सबसे अच्छी लगी वो हम बता रहे हैं उन्होंने कहा कि ठीक है बड़ी अच्छी बात है जय मोता जय गो माता जय गोपाल भगत बछल प्रभु दया। अच्छी बात है गो माता की जय हो वो कहते थे कि वो कह रहे थे कि गो माता की जय हो ये कहना चाहिए ये नहीं कहना चाहिए हम नहीं कहते हैं लेकिन आज आवश्यकता है कि गौ माता की जय होने गौ माता प्रिय हो हम सबको गाय प्यारी लगे जो वस्तु प्रिय होती है उसकी सुरक्षा होती है जिस जय जयकार तो हम किसी की भी कर देते हैं लेकिन जिसके प्रति हमारा प्रेम होता जो हमारे लिए प्रिय होती है हम उसकी उसकी रक्षा में लग जाते हैं उसकी सेवा में लग जाते हैं उसको सुखी करने का प्रयत्न हम लगातार करते हैं इसी प्रकार से गो माता हमें प्रिय हो और उन्होंने बहुत सुंदर कीर्तन कराया था प्रिय गो माता प्रिय भक्त पक्त प्रभु दीन दया प्रिय गो माता प्रिय गोपाल बचल रुदीन दया प्रिय गो माता प्रिय गोपा प्रिय गो माता प्रिय गोपा गोरक्षा हो दीन दया गोरक्षा गो प्रिय गोपाल घर घर गाए पले गोपाल प्रिय गो माता प्रिय गोपाल घर घर गाए पले गो प श्री नामदेव जी के चरणों में बादशाह बाद ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और प्रार्थना करने लग गया लेवो देश गांव जाते मेरो कछु नाम हो चाहिए न कछुदयी से जमिमयी है दरिलई शीस दे दस बीस नर करी आए जल मही डे भूप सुन चौक पर्यो लियाव फिर आए कही तो कही ने कुन के दिखावो कीजे नहीं है जलते निकस डारी तट लीजिए पिछा देख सुध बुध गई बादशाह ने कहा नाम देव जी मेरी गुस्ताखी माफ करो अपराध क्षमा करो और कुछ हमसे ले लो कुछ उपहार कुछ भेंट ले लो हमसे जागीर ले लो क्यों ले लें बोले जाते मेरो कछु नाम होए इसलिए ले लो कि जिससे मेरा नाम हो बहुत ऊंची बात है इसका मतलब है जिन लोगों को सत्संग नहीं मिला है संत सदगुरु की कृपा जिनको प्राप्त नहीं है ऐसे लोग कई बार दान पुण्य भी करते हैं तो वो किसी की सेवा की परोपकार की निष्कामता की भावना को लेकर नहीं करते हैं। वो भी मेरो कछु नाम हो हमारा नाम होवे इसीलिए करते हैं भैया तो नाम तो अपने आप होगा अच्छा काम करोगे तो नाम होगा लेकिन यदि नाम के लिए किया जा रहा है तो नाम के ही चक्कर में वो चला जाएगा उसका कोई विशेष फल नहीं मिलेगा फकड़ महात्माओं की बातें बड़ी ऊंची होती हैं। आपने तो दर्शन किया ना शीशम पूर्ण आनंद जी महाराज कि, नहीं किया, किया दर्शन फोटो देखा बड़े अच्छे संत थे पक्कड़ महात्मा थे त्यागी संत थे सुरेंद्र नगर में एक गुजराती भाई जिनका कारोबार मुंबई में उन्होंने एक जल की टंकी बनवाई पियाू बनवाई और नगर पालिका को अर्पित की उस समारोह में श्री शंपूर्णानंद जी महाराज को बुलाया पूज्य शंपूर्णानंद जी महाराज मौन थे और पुरानी बात है पांच लाख रुपए खर्च हुए थे टंकी बनाने में मशीन लगाने में ये सब पेयजल की व्यवस्था करने में अब तो शायद पचासों लाख लग जाएगा उस समय पांच लाख में काम हो गया था तो लोगों ने नगर पालिका वालों ने उस व्यक्ति के सम्मान में वो बैठक आयोजित की थी लोकार्पण समारोह था तो उसमें कहा कि शंपूणानंद जी को कहा कि आप इनको एक माला पहनाइए और दुसाला उड़ाइए शंपून जी तैयार हो गए वो महात्मा थे उनको क्या परेशानी पर उन्होंने अपनी स्लेट पर लिखा मुझे माला पहनाने में कोई संकोच नहीं है पर तू देख ले तेरे पाँच लाख पाँच रुपए की माला में जा रहे हैं ऐसा कह के, के स्लेट दिखा दी उनके कहने का मतलब ये था कि पाँच लाख रुपए खर्च किए और ये चद्दर ये पटका और ये माला मिलाकर पाँच रुपए की होंगे ज़्यादा की नहीं होंगे तो पाँच रुपए का सम्मान लेकर तेरे पाँच लाख गए वो बोला बापू ऐसी बात बताने वाला कोई व्यक्ति हमको नहीं मिला अब तक अब मुझे सम्मान नहीं चाहिए फिर श्री शंपूर्ण जी महाराज एक दिन उन्होंने अपने सत्संग में उस व्यक्ति को समझाया भगवान के बनाए हुए जगत की भगवान के द्वारा दिए गए धन से भगवत स्वरूप जगत की भगवान के द्वारा बनाए गए जगत की भगवान के द्वारा दी गई सामर्थ्य से हमने सेवा की इसमें हमारा कौन सा उसमें श्रेय हो गया भगवान की वस्तु भगवान के द्वारा भगवान के दिए हुए शरीर के द्वारा भगवान के स्वरूप जगत की सेवा की तो यह तो भगवान का अनुग्रह है इसमें हमारा क्या श्रेय है हमारा कोई श्रेय नहीं दान की बड़ी महिमा है पर दान करने के बाद यदि दान का अहंकार चित्त में रहता है तो दान की महिमा कम हो जाती है पर प्रायः राजा महाराजा लोग दान इसीलिए देते हैं जाते मेरो कछु नाम हो और नाम किसी का रहता नहीं राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है भगवान का ही नाम सत्य रहता है नाम किसी का रहता नहीं है आपने कहा कि नहीं जामे भरे कोटी रोग है करोड़ों रोग भरे हमको नहीं चाहिए बीमारी कौन ले बादशाह बोला महाराज एक भावुक भक्त की भावना पर ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए आपको आप ले लीजिए कुछ तो ले लीजिए अरे अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए ले लीजिए आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो सेज मणिमयी है मणियों से हीरों से जड़ी हुई सोने का एक पलंग दिया ये आपके ठाकुर जी के विश्राम के लिए नामदेव जी भोले भाले भगत उन्होंने वो सोने का पलंग उठाया जिसमें हीरे जड़ रहे थे उसको अपने सिर पे रखा और चल दिए और ये बोले महाराज आप इतने बड़े महात्मा उठा के ले जाओगे ये हमारे सेवक हैं ये उठा के चलेंगे बोले नहीं, जब भगवान के लिए आपने दे दिया है, तो भगवान की वस्तु को तो हम स्वयं ही लेंगे दूसरा कोई कैसे लेगा बादशाह ने पांच सिपाही भेज दिए पीछे पीछे जाओ महाराज के साथ रहना तुम्हारी यही सेवा है नामदेव जी ने उनसे रास्ते में पूछा कि तुम लोग क्यों चल रहे हो और ये बोले महाराज आप लोग तो पैदल घूम रहे हैं ये इतना वेश कीमती पलंग कोई छोड़ेगा चोर लूट लेंगे इसलिए हम लोग हम लोगों को आज्ञा दी गई है कि बाबा जी के साथ रहकर कर इसकी सुरक्षा करना ये जितनी मूल्यवान चीज़ें हैं ना ये भी बड़े भारी खतरे की घंटी बड़ी भारी चिंता इनकी होती है कोई मूल्यवान चीज खो नहीं जाए उठा नहीं ले जाए महात्मा तो महात्मा ही होते हैं हमारे पूज्य श्री खाकसोक वाले महाराज जी एक ही लंगोटी रखते थे दूसरी लंगोटी नहीं रखते जीवन भर एक ही लंगोटी रखी एक ही अचला एक ही साफी एक ही लंगोटी दूसरी लंगोटी भी नहीं रखते एक बार हमने पूछा महाराज जी दूसरी लंगोटी क्यों नहीं रखते कहते साधुओं पे सबसे ज्यादा दरिद्र लंगोटी कई होता है लंगोटी उड़ गई लंगोटी खो गई लंगोटी दूसरे ने पहन ली बोले एक ही रहेगी तो कहाँ से खोएगी महाराज जी दाद नहीं होता गीली लंगोटी पहनने से बोले हमको बच्चापन से ही अभ्यास है जीवन भर गीली लंगोटी बस स्नान करते तौलिया लपेट लेते लंगोटी को दो चार बार झाड़ देते और उसी को फिर पहन लेते जब एकदम फट जाती तब दूसरी बदल बदलती और उसको फिर विसर्जित कर देते जितना अधिक होगा उतनी चिंता होगी अब कुछ नहीं होगा तो अब बाबा सामने बैठे हैं अनंतदास जी महाराज जितना देख रहे हो बस इतना ही है पूरी गृहस्थी आश्रम मठ मंदिर जो कुछ है सब इसी में है हाँ दस बीस पचास हवाई जहाज के टिकट जरूर पड़े होंगे और कुछ नहीं इनकी झोली जो शरीर पर वस्त्र हैं वही वस्त्र और जो सामग्री वसूतनी सामग्री और इस फक्कड़ी में जो आनंद है इसको संग्रही लोग नहीं जान सकते इसको तो फक्कड़ ही जान सकते हैं विरक्त ही जान सकते हैं तो नारायण नामदेव जी ने विचार किया कि भगवान के पास तक तो ये पलंग पहुंचा नहीं और ये सिपाही पीछे लग गए चोरी डकैती का भय अलग हो गया तो जिस चीज को रखने से भजन में विक्षेप हो ऐसी चीज रखनी ही क्यों वो यमुना जी के किनारे आए और यमुना जी के अगाध जल में नामदेव जी ने पलंग डाल दिया वो लकड़ी का होए तब तो तैरे वो लकड़ी का तो था नहीं वो तो सोने का पलंग था हीरे जड़े थे वो डूब गया जब नजी में सिपाहियों से कहा चले जाओ अपने बादशाह के पास क्यों इसी की सुरक्षा के लिए तो तुम लोग थे साथ में अब इसको तो हमने ठिकाने लगा दिया अब तुम जाओ कहने लगे देखो तो सही है कैसा व्यक्ति है हम लोगों को मिल जाता कितना जीवन कट जाता बढ़िया इतनी कीमती चीज को फेंक दिया जमुना जी में डाल दिया बादशाह को आकर के बताया कहते भूप सुनी चौक पर बादशाह ने कहा पकड़ के लाओ उनको बड़े लोगों की श्रद्धा ऐसी होती है नामदेव जी को फिर सिपाही न कहा बादशाह बुला रहे हैं आप चलिए जल्दी नामदेव जी आ गए आप चमत्कार तो देख चुका था मरी हुई गाय को इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले जीवित किया तो बादशाह ने चतुराई से काम लिया सिकंदर लोधी बोला नामदेव जी आपको कष्ट इसलिए दिया कि उस प्रकार की नक्काशी वाला बहुमूल्य पलंग हमारे महल में एक ही था तो हमको थोड़ी कारीगरों को उसका नक्शा दिखाना था वो एक बार देख ले तो उसी जैसा हम दूसरा बनवाना चाहते हैं सो नमूने के लिए उसको दे दीजिए दिखा दीजिए नामदेव जी चलो दिखाते हैं आपको नमूना पसंद कर लो ले आए बोले हमने इसमें डाल दी तो बोले निकाल के दिखाओ दो हमको ये कारीगर खड़े हैं नमूना देखना चाहते हैं नामदेव जी ने तो यमुना जी में पलंग इसलिए डाला था कि भगवान की सेवा के लिए पलंग दिया है और यमुना जी भगवान की पटरानी हैं तो कहा जय जय बादशाह ने भेंट की है इसी पलंग पर आप सहन करो ठाकुर जी के साथ इसलिए यमुना जी में डाल दिया अब यमुना जी में प्रवेश करके नाम देव जी यमुना जी से बोले कि हे hey यमुना जी मैं तो पहचानता नहीं अपने बिठ्ठल को छोड़कर और किसी को आपके महल में पलंगों की कमी नहीं है आप कृपा करके कुछ नमूने इस बादशाह को दिखला दीजिए और कहके एक एक गोता में एक एक पलंग निकाल निकाल के बाहर फेंकने लग गए सैकड़ों पलंग यमुना जी के किनारे पटक दिए एक से एक मूल्यवान पलंग बादशाह सोचता था कि सबसे मूल्यवान कीमती पलंग हमारा लेकिन उसको उसका पलंग जब बाहर निकला तो उसको लगा सबसे रद्दी घटिया क्वालिटी का हमारा ही पलंग समझ गया कि मेरे जैसे बादशाहों की बातशाहियत भी इनकी फकीरी के आगे धूल है फिर ताज उतारा और चरणों में रख दिया बोला महाराज अब तो कुछ लेना ही पड़ेगा आपको नामदेव जी ने कहा भैया तू देना ही चाहता है तो एक ही बात दे दीजिए जैसा तुमने भजन ध्यान छुड़ाकर मुझे परेशान किया ऐसा किसी साधु को अब मत सताना इसके पहले बहुत अत्याचार किए सिकंदर ने साधुओं पर और नामदेव जी को उसने ये वचन दिया और फिर कभी उसने संतों पर अत्याचार नहीं किए आनी पाए प्रभु पास ते बचाये लीजे आनी पो पाए प्रभु पास ते बचाये लीजे कीजे एक बात साधु ना दुखे ज एक बात कहूँ सारुना दुख लई ये ही मान फेर ना सुधी मेरी। ये ही मानी फेरी कीजिए ना सुदी मेरी लई यानी फेरी कीजिए ना सुदी मेरी लीजिए गुन जाइए लीजिए महाराज और कुछ ले लीजिए ये तो हमने दिया किसी साधु को अब नहीं सताएंगे नामदेव जी ने कहा अब द्वारा न हमारे पास आना और न हमें कभी बुलाना बोले आप नाराज हैं लगता है आप प्रसन्न नहीं हैं बोले नहीं नहीं हम प्रसन्न हैं नाराज नहीं तेरा भी रंग पक्का है और मेरा भी रंग पक्का है हमारे पास आने से कहीं तेरे ऊपर हमारी फकीरी का रंग चढ़ गया तो तेरी बातशाहियत धूल में मिल जाएगी और तेरे जैसे रजोगुणी जीव के संपर्क में आकर कहीं मेरी साधुता प्रभावित हो गई तो मेरी भक्ति भी धूल धूसरित हो जाएगी इसलिए न तुम हमें कभी बुलाना और न हमारे पास कभी आना आकर के आपने ज्ञानेश्वर जी को प्रणाम किया ज्ञानेश्वर जी ने हृदय से लगा लिया बोलो संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय नामदेव जी महाराज की जय इसको कहते हैं सिद्ध गुरु के सिद्ध चेला सिद्ध श्री ज्ञानेश्वर जी गुरु हैं और नामदेव जी उनके कृपा पात्र हैं इस प्रकार से तीर्थ यात्रा करते हुए संपूर्ण देश में भक्ति प्रचार करते हुए नामदेव जी लौटकर कर पंडरपुर आ गए संजय का समय था ज्ञानेश्वर जी तो आलिंदी में रुक गए और नामदेव जी पंडरपुर आ गए नामदेव जी को स्मरण में आया कि हम जब जब पंडरपुर में होते हैं ठाकुर जी के सामने पंडरी जी के सामने पैर में घुंगू बांधकर हाथ में करताल लेकर के नृत्य करते हैं संकीर्तन करते हैं महाराष्ट्र की उपासना की पद्धति खड़े होकर नृत्य करते हुए कीर्तन करने की है तो आज का नियम पूरा तो कर लें तब घर जाएं सो नामदेव जी नियम करने की दृष्टि से भीतर गए फिर उनके ध्यान में आया कि किसी सेवक ने हठपूर्वक नई जूती दिए गरीबी तो रहती है नया जूता खरीदने की व्यवस्था ही नहीं जुट पाती और कहीं ये नई जूती ले जाएगा तो इतनी यात्रा करके आए हैं पैर में बीमाई पटी है तो फिर कष्ट होगा भगवान की सेवा में बाधा पहुंचेगी यहाँ तो व्यवस्था की गई है जूता चप्पल का स्टैंड बनाया गया वहां वो व्यवस्था नहीं थी पंडरपुर में उस समय भोले भक्त नाम देव जी उन्होंने सोचा कोई बात नहीं मंदिर में पैर के तो जा नहीं रहे उन्होंने कपड़े में बांध लिया जूती को और बांध करके कमर में पेट में कस लिया बांध लिया किसी को पता भी नहीं चलेगा जूता कमरे में बंधे हुए हैं आप लोग ऐसा मत करना नामदेव जी ने तो इसलिए ऐसा किया कि उनका मन ये था कि भाई 16 आना मन कथा कीर्तन में रहना चाहिए और जूतों में थोड़ा मन रहेगा तो फिर आनंद नहीं आएगा कीर्तन में अयोध्या के एक रामायनी जी थे मानस कोकिल जी बहुत अच्छे रामायनी थे तो पूज्य प्रातस्मरणीय संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज उनके संबंध में कहा करते थे श्री गोपालाचार्य जी महाराज अद्भुत कथा कहने वाले महाराज हमने अपने जीवन में इस प्रकार की रोचक कथा कहने वाला कोई महापुरुष नहीं देखा अद्भुत महापुरुष थे तो वो सुनाते थे पूज्य श्री गोपाल जी महाराज तो बोले वो रामायणी जी बने बिनोदी थे और कहते जब लोग कीमती जूता मंदिर के सामने उतार के आते हैं तो कैसे दर्शन करते हैं वो नाटक करके दिखाते थे रामायणी जी जूता उतार के मंदिर में आगे बढ़ते हैं फिर बीच में मुड़कर पीछे देखते हैं कोई लेने वाला तो नहीं है जल्दी जल्दी दौड़ते हैं फिर प्रणाम करके ज्यादा प्रार्थना नहीं करते जल्दी क्यों जूता में मन लगा हुआ है तो स्तुति कैसे करते हैं बोले त्वेव माता च पिता त्वेव त्वेव बंधु च सखा तमेव त्वेव विद्या त्वेव फिर त्वेव सर्वम मम देव देव तब तक तो जूता तक चले जाते हैं तो ममदेव देव, देव कहकर के जूता तक पहुंच जाते हैं इसलिए नामदेव जी ने सोचा भैया कहीं ऐसी आरती पूजा ना हो जाए ममदेव देव वाली इसलिए उन्होंने कमर में कस लिया और कस करके करताल बजाकर कर श्री पंडरी जी का दर्शन करते हुए जब वे कीर्तन करने लगे कीर्तन में इतना भावावेश बढ़ा सात्विक भाव प्रकट हो गए और उनकी फेट खुल गई और जूती नीचे गिर गई राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी जय जय राम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 hari ram krishna hari jai jai ram krishna hari ram krishna hari jai jai ram krishna ये संकीर्तन करते करते उनकी फेट खुल गई और फेंट खुल गए तो देखी द्वार भीर पगदासी कट भी देख ली नी बेई काहू दीनी पांच सात चोट कीनी धका धकी रिस मन में ना आई महाराज तब तक किसी ने देख लिया ए ये क्या गया किसकी जूती है रे नामदेव जी की जूती अब तो महाराज मंदिर के पंडा पुजारियों ने पिटाई किया नामदेव जी की तीन ही पांच सात चोट लाठी लगाई धक्का देकर बाहर निकाल दिया बड़ा भगत बनता है भगवान का दर्शन हो गया जूता मंदिर में लेके चला आया यहां लिखा है रिस मन में न आई लेकिन श्री नामदेव जी को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ बुरा नहीं लगा उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है जूते के प्रति ममता करके प्रेम करके हमने मर्यादा का उल्लंघन किया हमें पुजारियों ने दंड दिया ये अच्छी बात है कोई बुरी बात नहीं है लेकिन चलो कोई बात नहीं अपना तो नियम है पीछे जाकर बैठ करके भजन कर लेंगे लेकिन सबसे भारी दुख इस बात का नामदेव जी के मन में था कि मंदिर के पुजारियों ने कह दिया था नामदेव कान खोलकर सुन लो आज के बाद धूल कर भी मंदिर में पैर मत रखना यही तुमको दंड है कभी मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते सब दर्शन कर सकते पर तुमको दर्शन पर प्रतिबंध है नामदेव जी को सबसे दुख की इस बात का था अब ठाकुर के दर्शन से हम वंचित हो गए वे अत्यंत व्याकुल होकर कीर्तन करने लगे बैठे पिछवारे जाई कीनी जू चितिया लीनी जो लगाए चोट मेरे मन भाई मेरे मन में बहुत अच्छा लगा ठीक कम को मार पड़ी कान दे के सुनो अब चाहत ना और कछु मो को यही नितनेम पद गाइ हे भगवान अब मैं यहीं बैठ कर पद गाऊंगा मेरे लिए यही उचित है थोर मो को यही इसका मतलब अब यहां से हमको मत हटाना मंदिर से तो आपने अपने सेवकों को आज्ञा देकर हटवा दिया लेकिन अब आप यहां से हमको मत हटवाना और श्री नामदेव जी गाने लगे बड़ा अद्भुत पद है नामदेव जी का इसमें ठाकुर जी की पुकार तो है ही ठाकुर जी को उलहना भी न है, है जाती मेरी यादव राय है जाती मेरी यादव रान है जाती मेरी यादव रा है जाती मेरी जादबरा कली में नामा यहां काहे को पठाए कली है जाती मेरी जा बराबरा उच्च कुल में पैदा नहीं हुआ हूँ छिपा जाती का हूं मेरे जैसे भोले भाले व्यक्ति को आपने कलयुग में क्यों भेज दिया यहां तो चतुर का काम है चतुर लोगों की ही खैर है इतने सीधे साधे का काम कलयुग में नहीं था आपने क्यों भेजा और भेजाई आपने तो थोड़ी चतुराई देके हमको भी भेजते ऐसा भोला क्यों बनाया कली में नामा यहां काहे को पठाए भैया बिल्कुल सच्ची बात है इस कलयुग के छल कपट युक्त व्यवहार को देखकर आज भी संतों को यह अनुभव होता है कि हम इस युग के लायक नहीं थे हम गलत आए हर व्यक्ति पहेली में बात करता है सीधा बोलना तो जैसे जानते ही नहीं हमसे कोई पहली में बात करता तो हमारी तो इतनी बुद्धि भगवान ने हमको नहीं दी कि हम पहली समझ सकें हम समझ नहीं पाते हैं पर हमारे पास रहने वाले बुद्धिमान ज़्यादा हैं ये लोग कहते महाराज आप समझे नहीं वो ये कहना चाहते थे वो ये कह रहे थे अरे तो ये कह रहे थे तो हमको पहले ही क्यों सीधे सीधे कह देते क्या करें महाराज सीधा कहना आता नहीं घुमा फिरा के लोग बोलते हैं भैया चतुर चालाक लोग भले ही संसार में अपना कोई स्वार्थ भले ही सिद्ध कर लें परमार्थ उनका बिगड़ जाता है मन क्रम बचन चाड़ी चतुरा मन क्रम बचन साड़ी ध दुराई बजत कृपा करी हैं रघुराई बजत कृपा करी हैं रघुराई निर जैन सो मोही पवा निर मन मन जैन सो मोही पावा सो मोही, मोही कपटी छे प्रणबा मो कपटे संसार को कब तक बना के रखो तो बिगड़ा बिगड़ाया है और यदि हमारा परमार्थ बिगड़ गया तो रह क्या गया आपके इसलिए भैया सीधे साधे सरल बनकर जीना चाहिए बहुत चतुराई नहीं करनी चाहिए पर नामदेव जी बोले हम थोड़े चतुर चालाक होते बुद्धिमान होते तो काय को मार पड़ती हमको अरे कोई चतुर आदमी होता तो सीधी कह दे तारे हमें क्या पता किसकी जूती है बच जाता मार से लेकिन जब नामदेव जी से पूछा किसकी जूती बोले हमारी क्यों कहां थी बोले हमने कमर में लपेट रखी थी तो मार तो पड़नी थी तो श्री नामदेव जी ने गाया हीन है जाति मेरी जा दबरा सामने भी महाराज आपको आपना है ठाकुर जी को आपके दरबार में भी कल जो घुस गया है ताले पखाव जी बाजे पाल काहे को काो रा भगती बिठल राम हमारी भगती विठल काो रा भगती विठल का ताल पखच बाजे पातुरी नाचे है ओ ताल पखावज बज रही है नचने वाली नच रही है ना तो हमारे पास ताल है ना स्वर है ना नाचने वाली जैसे बढ़िया बढ़िया कपड़े लगते हैं तो हमारी भक्ति विठल का को रांच है हमारा कीर्तन काहे को आपको अच्छा लगेगा आपको तो वही नाचने गाने वालों की भक्ति अच्छी लगेगी पंड प्रभुजू बचन सुनिली पंड प्रभुज वचन सुनिली पंड प्रभुज वचन सुनी दर्सन दीदे नाम कं दर्सन दीरे हीन जाति जी को नहीं रहा गया महाराज ठाकुर जी ने मंदिर को घुमा दिया उलट दिया और महाराज जी ऐसा भी वर्णन मिलता है कि जिस समय नामदेव जी पद गा रहे थे ना पिछवाड़े बैठ के उसी समय कबीरदास जी भी वहीं प्रकट हो गए योगीराज सिद्ध संत श्री कबीरदास जी बल से वहीं प्रकट हो गए अब प्रकट होके बोले नामदेव जी चलो यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं क्यों बोले हम गरीबों की गुजर अब यहाँ नहीं अब तो चमक दमक बालों की गुजर है यहाँ चलो यहाँ से नामदेव जी ने अपनी कामरी उठा ली ठाकुर जी घबरा गए कि अब तक तो एक भगत फूटा था अब जे दो भगत फूट करके हमारा दुष्प्रचार करेंगे न जाने कितने जीवम से विमुख हो जाएंगे ठाकुर जी ने तुरंत मंदिर घुमा दिया घुमा दिया भगवान ने मंदिर का आज भी पंडरी नाथ के मंदिर का द्वार घुमा हुआ है आज भी नामदेव जी के लिए भगवान ने द्वार घुमा दिया इसका वर्णन मिलता है किसने वर्णन किया स्वयं कबीरदास जी ने इस चरित्र का वर्णन किया कबीरदास जी अपनी वाणी में कह रहे हैं उठ भाई नामदेव परे हुए जाए यहां दुबे तिवारी बैठे आए ब्राह्मण बनिया उत्तम लोग यहाँ नहीं नामदेव तुम्हारो संयोग नामदेव कामरी लही उठाए मंदिर पाछे बैठे जाए पायन घू गुरु हाथन ताल नाम गावे गुण गोपाल मंदिर ऊपर ध्वजा फर हरे उलट ना द्वार नामातन करे नामदेव दर्शन पाए बाह पकड़ ढिंगले बैठाए नामदेव जी को प्रकट होके दर्शन दिया हृदय से लगाया अब कबीरदास ही कह रहे हैं दो हिल मिल एक है भय हम तो सोच रहे थे झगड़ा हो गया भक्त भगवान में पर भगवान ने भक्त को गले से लगा लिया भक्त ठाकुर जी से लग गया दो हिल मिले दो हिल मिले के भई दास कबीर अचंभे रहे कबीरदास जी कहते हमें आश्चर्य हो गया कि झगड़ा नहीं करते हैं है। श्री कबीरदास जी इस झांकी का दर्शन करके निहाल हो गए समय पूर्ण हो चुका है इसी झांकी को मन में बसा करके हम आज की कथा का विराम करते हैं शेष चरित्र फिर कल कहा जाएगा। हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरण आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण क नैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण क नैया की जहां से प्रकट हुई तृष्टि तृष्टि करे नित पंच कव्य बृषि वृष्टि सकल पर राखत सम दृष्टि जीवन में रंग दिन का रंग बताती बात बनैकी बुला बुलारी कृष्ण कन्हैया आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण बुमियों